के चरित्रों का रान कर सके बहुत ही कम लोग ऐसा सौभाग्य प्राप्त करते हैं हम सभी को वो सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान हुआ है हमारे और हमें ये सौभाग्य प्रदान करने वाले हमारी यहाँ कलकत्ता महानगर की संस्था महर्ष्री गौतम सेवा संस्थान मैं चाहती हूँ आप सभी इस संस्थान के लिए जोरदार तालियां बजाइए जिनके द्वारा हमें ये सौभाग्य ये, सौभाग्य ये सु अवसर प्राप्त हुआ है साथ ही साथ इनके सहायता हमारे उदयपुर में स्थापित नारायण सेवा संस्थान जिन्होंने विकलांगों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है जिन्होंने अपनी तरफ से ये सफल प्रयास करने की कोशिश की है कि हमारे भारतवर्ष के जितने भी बच्चे हैं जो दुनिया से लड़ने में असहाय हैं दुनिया का सामना करने में असमर्थ हैं उनकी सहायता उनका उनको जीवन में खड़ा करने का साथ ही साथ दुनिया के सामने सर उठाकर चलने का मौका प्रदान कर रही हैं उन्हें और साथ ही साथ हम सब हम सभी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम सब भी उनके लिए कुछ ना कुछ सेवा करके अपने ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकें सेवाओं को प्रदान करने वाले कुछ ऐसे कुछ ऐसे लोग जिन्होंने उन बच्चों के धर्मार्थ माता पिता बनने का किया है मैं उनका नाम लेकर उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर श्री देवेश प्रतिमा जी अग्रवाल जिन्होंने नारायण सेवा संस्थान का आजीवन संरक्षण आजीवन संरक्षण करने का हमें बताया है जिन्होंने जिनकी दान राशि है इक्यावन हजार रुपए अब मैं चाहती हूँ आप सभी उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं आयुष्मान जी विश्वास आयुष्मान जी विश्वास कस्बा कोलकाता से मैं चाहती हूँ वो स्टेज पर आए गौरा शाह जी कलकता से जिन्होंने तीन बच्चों के ऑपरेशन का बीड़ा उठाया है मेरा उनसे अनुरोध है कि वो स्टेज पर आए गौरा शाह जी गायत्री देवी जी गायत्री देवी किशन लाल जी खैतान गायत्री देवी जी वो भी स्टेज पर आए जिन्होंने दो बच्चों के ऑपरेशन का बीड़ा उठाया है जो कि धर्मार्थ उनके माता पिता बनने का प्रण लिया है मैं च... सभीओं से अनुरोध है मेरा कि वे सभी स्टेज पर आए हमारे महाराज जी गुरु जी उनका स्वागत करेंगे आप सभी जोरदार तालियां बजाएं इन्होंने जो कदम उठाया है उनके लिए इनका हौसला और बढ़ाएं ताकि ये आगे भी इसी तरह धर्म पुण्य कार्य में अग्रसर रहें और साथ ही साथ हम सभी को ये प्रेरणा प्रदान प्रदान करते रहें कि हम सब भी किसी एक बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकें किसी एक बच्चे को उनके पैरों पर खड़ा कर सकें तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाए हमारे ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हो जाएं और ठाकुर जी को प्रसन्न करने से बड़ा कुछ भी नहीं जीवन सफल करना है बस एक बच्चे को सिर्फ एक बच्चे को जिंदगी दे दो आपका जीवन सफल हो जाएगा हमें ये सु अवसर प्राप्त हुआ कि हम सब यहाँ एक साथ मिलकर हम इस कथा का रिस्पान कर रहे हैं भगवान के भक्तों का चरितार्थ हमें सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो साथ ही साथ हम एक सेवा क्यों ना और करें क्यों ना उन बच्चों के मुख पर हंसी लाएं हम बहुत कुछ करते हैं अपने जीवन को हम सफल करते हैं पर क्या कभी भी हमारे मन में ये विचार आता है कि हमारे जैसे बहुत हैं जिनके सर पर छत भी नहीं जिनके पास खाने को दाना नहीं हम कम से कम दो समय शांति से सुखपूर्ण अपने घर की छत के नीचे बैठ कर भोजन तो करते हैं पर उनके पास क्या कुछ भी नहीं वैसे ही विकलांगों जो अपने जीवन में अपने जीवन काल में लड़ने की सोचना तो दूर उसके बारे में ख्वाब में भी कल्पना नहीं कर सकते वैसे कठिन कार्य को नारायण सेवा संस्थान पूर्ण कर रही है न जाने उन्होंने कितने ही विकलांगों को उनके पैरों पर खड़ा किया कितने ही मुखों पर हंसी लाई है और साथ ही साथ उन्हें ऐसा सफल बनाया है कि आज वो अपने परिवार पर भार नहीं अपने परिवार का भार उठा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ हम सब चाहते हैं कि अगर हम एक एक कदम बढ़ाएं, तो वैसे कितने ही लोग कितने ही बच्चे जो आज अपने परिवार पर भार हैं कल अपने परिवार का भार उठा सकते हैं आप सभी से ये हार्दिक मेरा अनुरोध है कि आप सब हमारे संस्थान के बारे में जाने हमारे टीवी स्क्रीन पर संस्कार चैनल के माध्यम द्वारा जो नंबर फ्लैश हो रहा है जो भी भक्तजन हमें सुन रहे हैं हमें देख रहे हैं इस कथा का रसपान करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनसे मेरा हार्दिक अनुरोध है कि उन नंबर पर फ़ोन करें आपको जितनी जानकारी चाहिए सब आपको वहाँ से मिल जाएगी साथ ही साथ जो भी भक्त यहाँ विराजमान हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि बाहर काउंटर लगा हुआ है आप जितनी सेवा जैसी सेवा देना चाहे हमारे प्रभु को स्वीकार है कुछ करो जैसा भी करो कुछ करो एक बच्चे को एक समय की दवाई का ही खर्चा दो हमारी जितनी क्षमता उस अनुसार करो जैसा करोगे वैसा मिलेगा हर एक किया हुआ सुकर्म कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमेशा आपके सामने अवश्य आता है कभी भी किसी के चेहरे पर हंसी लाने का प्रयास व्यर्थ नहीं जाता कभी भी मन में ये मत लाओ कि हम ये करेंगे तो क्या होगा बहुत कुछ मिलता है एक बार मन में ठान के तो देखो करके तो देखो पता नहीं आज का किया हुआ सुकर्म कल आपकी कौन सी मुश्किल घड़ी में आपके सामने आ जाए और आपको वहां से खींच सफल वापस आपके उस स्थान पर पहुँचा दे जहाँ आप थे जहाँ आप हो जहाँ आप सोचते हो कि कल हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं कभी भी किया हुआ कोई भी सुकर्म व्यर्थ नहीं जाता एक कदम बढ़ाओ तो सौ कदम अपने आप बढ़ेंगे आप एक कदम लेंगे तो आपके पीछे चलने वाले हजार व्यक्ति अगर अपना एक एक कदम बढ़ाएंगे आपको देख कर कभी ये मत सोचो कि पहले हम क्यों, पहले वो, पहले वो नहीं जब तक सोचोगे सोचते रहोगे करो खुद आगे करोगे तो आपके पीछे सभी व्यक्तियों को आपसे प्रेरणा मिलेगी आज हम समाज में सर उठाकर चलते हैं सबके सामने हम गर्व से कह सकते हैं कि हम अपने परिवार का भार खुद उठाते हैं पर कभी उनके बारे में सोचो जो हमेशा चुपचाप, अकेले कुमसुम बैठे रहते हैं किसी से बात करने तक की उनकी इच्छा नहीं होती क्यों वे खुद पर अपने जीवन पर संकोच करते हैं कि हम क्यों हैं किस लिए हैं क्या हमें हम से कोई भी एक कदम नहीं बढ़ा सकता उनकी इस ग्लानि को हटाने के लिए उनके एक समय का दवाई का दवाई खर्च भी भी अगर हम हम करते हैं हैं तो आप सोचिए क्या वो वो बच्चे कभी ये सोचेंगे कि हम किसी पर बोझ नहीं वो भी कल गर्व से सर उठाकर चल सकते हैं हमारी तरह आपकी तरह हम सब की तरह इसीलिए आप सभी से मेरा हार्दिक अनुरोध है एक बार एक प्रयास करे एक कदम ले बस और जो भी जानकारी आपको चाहिए नारायण सेवा संस्थान से जुड़ने का मौका भी आपको मिल रहा है एक समय की भोजन एक बच्चे की दवाई एक बच्चे की व्हील जैसा आपसे हो जो हो कीजिए हर चीज जैसा आपके मन में आए जिसके लिए मन में आए जो करना चाहे कर सकते हैं पर कुछ कीजिए एक मासूम के चेहरे पर हंसी लाएंगे तो आपका किया हुआ हर एक कर्म सफल हो जाएगा भगवान की भक्ति सौ दिन करेंगे और एक दिन किया हुआ हमारा हमारे ठाकुर जी उस सौ भक्ति में एक कार्य से खुश हो जाते हैं कि मेरे भक्तों ने मेरे नाम पर एक मासूम के चेहरे पर हंसी लाई सोचिए ठाकुर जी महाराज भी अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं हमेशा आते हैं तो क्या हम उन बच्चों की सहायता नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं हम चाहें तो अगर हम सब मिल जाएं तो कोई भी बच्चा अपने ऊपर अपने जीवन पर संकोच नहीं करेगा ग्लानी नहीं करेगा हर एक बच्चा सर उठा कर जिएगा आप सभी से मेरा अनुरोध है आप से जितना हो सके जो हो सके कीजिए धन्यवाद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे भक्तमाल जी की आरती के लिए मेरा निवेदन है आप लोग तो। खड़े होंगे आदरणीय लाटा जी आरती करने पठारे रावत आरती करने आए मंच पर भरत भैया आरती करने आ जाओ श्री गुरुवे श्री भक्त जी की जय भूलभक्तमाल जी की जय फल जन्म की जय भूल भक्त माल जिग जय अग्रदास गुरु आज्ञा ना भाजब दीनी ना भाजब दीनी चार जुगत भक्तन की चार जुगत भक्त की रुचि जिमला भति भक्त भगवत एक त्वे जानो य एक त्वे जानो हरी से भाव अधिक प्रिय हरी से भाव संतन प्रति मानो बोलो भक्त मा, माली भक्त की हरि महिमा निज मुखते बरनी निज मुखदे बरनी भक्तमाल जग जीवन भक्त अब सगर तरवी गोल भक्त भगत भगवान के चरित सदा गावे चरित सदा गावे तथा चरित भक्तन के तथा पावे बोलो भक्त माल दिन भक्स्वरूप माल दिन समझ न, न रे पावे समझ नरे पावे सुनत भक्तिरस पा दिन सुनत भक्तिरस हृदय तुरंत आवे बोलू भक्तमाल समका दिक दुख ने दू तही आगे जगदा गे गोल भाल जिकी ज्ञान विराग प्रकाशक मुक्ति भुक्ति दाता मुक्ति भूति दादा भिकी आरती भक्त माल प्रिया राधा बोलो भक्त माल जिगिजे बोलो भक्त माल जिगिजे बोलो भक्त माल जिगिजे सबण पठन पाठन कर सुफल जन्म की जे पुल भक्त माल पृथिवी शांतिरा शांति शांति वनस्पत शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति शांति शांतिरव शाति श्यामा शांतिरे हरिओं जगद्मज्तवास्ता धर्मा पथिमा सन्नते हनानाक महिम सचंतत्र पूरे साध्यासवाना सुगंधपुष्प्पा यहाद्पाजलिर्मया दत्त किराण परमेशर मंत्रुष्प्पांजलिमर्पयामी मुलिये मद्भक्तमी पुलिस बांके बिहारी लाल की पुलिस श्री अग्रदास जी महाराज की जय पुलिस नारायण दास जी महाराज की जय श्री नाभादास जी महाराज की जय जय जय श्री रावन से पधारे हुए परम संत श्री रामकपाल जी महाराज चित्रकूटी पर राजमात हैं मैं आप जी से निवेदन करता हूँ कि हम सब भक्त स्पेशली वृंदावन से भक्तमाल की कथा सुनने के लिए पधारे हैं मैं आपसी से निवेदन करता हूँ कि आपका भी आशीर्वचन हमको प्राप्त हो आदरणीय श्री राम कौरदास जी महाराज <coughs> <coughs> बोलिए श्री वृंदावन बिहारीदेव भगवान की जे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री सीतांभा श्रीरामंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम परा वाकुभ्य कृपा दुब्य पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः भक्त भक्ति भगवंते गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक मंगल आदि विचारी रहे वस्तुन और हरिजन को यश गे हरिजन मंगल रू संतन मिल निर्णय मति मतिश्रुत पुराण इतिहास भजबे को दोई हरि हरिके हरिदास श्री गुरु अग्रदेव अज्ञा दई हरिभक्तन यस गाय भवसागर के तरन को ना ही न उपाय बार बार वंदन करूं श्री ना आभा ऐन काढ़ होगा देखूं। श्री भक्त माल रस दे हरजू आये विराज ये कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता श्रीमद भक्त माल तुम पद रज मम आस तुम पाछ जो हूँ श्रोता है रसखान के शकल मनोरथ उसरी भगवान भगवान बोलिए की जगत गुरु की। श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की स्वामी श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज की स्वामी श्री कृष्णदास परिहारी जी महाराज की श्रीमद अग्रदेवाचार्य स्वामी जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज की पूज्यपाद श्री मनोहरदास जी महाराज की पूज्यपाद श्री प्रियादास जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की श्रीमद भक्तमान सपरिकर की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद व्रजेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर की कृपा से आइए हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बैठ करके के भक्तमाल के कथा को श्रवण करेंगे बड़े सौभाग्य की बात है इस कोलकाता में महर्षि गौतम सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित भक्तमाल की कथा एवं श्री नारायण सेवा संस्थान के द्वारा ये आयोजित भक्तमाल की कथा को आप लोग संस्कार चैनल के द्वारा लाइव यहाँ पर भी प्रत्यक्ष श्रवण कर रहे हैं यत्र तत्र सर्वत्र जहां संस्कार चैनल से जुड़े हुए हैं वो सब देख रहे हैं वास्तव में जो ये भक्तमाल जी की कथा है ये गरीबों की सेवा के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और वो भी कैसे जिनके हाथ नहीं हैं, जिनके पैर नहीं हैं, जो अपंग हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं उनकी सेवा में ये संस्थान समर्पित है हम लोगों को भी इस संस्थान से जुड़ कर के तन से मन से धन से सेवा करनी चाहिए जीवन का यही एक परम लक्ष्य है गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो बातें कही हैं जो अपने जीवन में उतारने लायक है तुलसी या जग आए के कर लीजिए दो काम देने को टुकड़ा भला लेने को हरिनाम अगर परमात्मा ने हमको ये मानव शरीर प्रदान किया है तो जीवन में ये दो कार्य अवश्य करना चाहिए अगर देना है तो किसी को टुकड़ा दो किसी की सेवा करो और लेना है तो किसी से किसी वस्तु की अपेक्षा मत रखो लेना है तो केवल परमात्मा का नाम लीजिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी यहीं पश्चिम बंगाल में ही प्रकट हो करके नवद्वीप में वो और कोई चीज की भिक्षा नहीं मांगते थे बोले अगर मुझको कुछ देना चाहते हो तो हरि नाम की भिक्षा दो हरि बोल हरि बोल हरि बोल लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी अपने भक्त परिकर को यही उपदेश देते जीवे दया नामे रुचि साधु सेवन एते पोरे धर्म नाही सुनो सनातन उनके प्रमुख शिष्य हैं श्री रूप सनातन गोस्वामी जी इसी कलकत्ता से ही श्री वृंदावन धाम में गए हैं उनके लिए भी यही उपदेश दिया कि सबसे बड़ा भारी धर्म है इससे बढ़कर के और कोई दूसरा धर्म नहीं है जीव दया जीव मात्र के ऊपर दया करो नामे रुचि नाम में रुचि रखो प्रेम पूर्वक भगवान का नाम स्मरण करो और साधु सेवा साधु संतों की सेवा करो हम तो कहते हैं सबसे बड़े संत वो हैं जो बेचारे ठाकुर जी के आश्रित है जिनके आगे कोई नहीं है कोई पीछे नहीं है ऐसे, ऐसे लोगों की सेवा करोगे तो वास्तव में जीवन लेने का साफल्य प्राप्त हो जाएगा परमात्मा की बड़ी भारी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है हम दूसरे शरीर में कुछ भी नहीं कर सकते हैं मानव शरीर पाकर के बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन दूसरे शरीर को प्राप्त करके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि मानव शरीर जो है कर्मयोनी है मानव शरीर जो हमें मिला है वो कर्म योनी है और दूसरी योनियों में जाते हैं वो भोग योनी है पशु पक्षी जीव जंतु कुछ भी बनते हैं वो भोग योनी है जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगने के लिए पशु पक्षी जीव जंतु चौरासी लाख योनी में जन्म लेकर के अपने कर्मों को भोगता है केवल अपने कर्मों को भोगने के लिए आया है उन नया कोई सत्कर्म नहीं कर सकता कोई सदधर्म नहीं कर सकता कोई परोपकार नहीं कर सकता आप किसी पशु से कहिए किसी पक्षी से कहिए किसी जानवर से कहिए कि आप परोपकार कीजिए करेगा जितने वेद पुराण शास्त्र बनाए गए हैं केवल मानव मात्र को बनाए हैं सारे नियम कानून केवल मनुष्य के लिए हैं। अगर मनुष्य किसी को मार दे तुरंत उसको सजा होगी दंड मिलेगा और कोई पशु किसी व्यक्ति को मार दे बताओ उसको कोई सजा का विधान है कुछ नहीं मानव मात्र के लिए ही ये सारे नियम कानून बनाए गए हैं वेद पुराण शास्त्र पाप पुण्य ये सब मानव मात्र के लिए बनाए गए हैं धर्म शास्त्र जितने ये मानव मात्र के लिए बनाए गए हैं इसलिए मानव शरीर भी बड़े भाग्य से मिलता है कबहू की कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु ये मनुष्य शरीर हमको ऐसे नहीं मिला है आप सोचो ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी भारी कृपा जीवन में होती है तो एक मौका देते हैं ठाकुर जी मनुष्य बना करके कि हमने तुमको मनुष्य बनाया है मनुष्य बनाकर के तुमको संसार में भेज रहे हैं मानव बना करके तुमको संसार में भेज रहे हैं, कुछ मेरे लिए कार्य करना आज मानो दानो बन जाए इसमें परमात्मा का दोष नहीं है काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई हम लोग झूठा दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं अपने ही कर्मों का परिणाम है श्री दशरथ जी महाराज के सामने एक समस्या आई उनके चार पुत्र लेकिन अंतिम समय में कोई नहीं श्री दशरथ जी से पूछा गया कह कही का तो बहुत बड़ा भारी दोष है बोले नहीं मंत्रा का दोष होगा बोले नहीं सरस्वती का दोष होगा बोले नहीं तो बोलो सो सब मोरे पाप पर नामू भयो कुठाहर सब विध बामू भैया किसी का दोष नहीं है दोष सारा मेरा है मैंने बचपन में श्रवण कुमार को शब्द वेदी बाण मारा था आज उसी का दुष्परिणाम चार चार पुत्र होते भी अभी आज मेरे पास में एक भी पुत्र नहीं है ये मेरे पापों का परिणाम है इसमें ना तो कैके का दोष है ना मंत्रा का दोष है ना सरस्वती का दोष है ना किसी का दोष है हम लोग अगर कोई गलती बन जाती है ना तो दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं और कोई अच्छा काम होता है तो कहते हैं मैंने किया यही गलती है जरा विचार करें हम लोग अपने जीवन को प्राप्त करके सत्कर्म करें सद्धर्म करें मानो बनकर के मानो बने रहें इंसान बने रहें शैतान नहीं बने दानो नहीं बने आज मानो दानों बनता जला जा रहा है बड़ी विलंबना है इसलिए हमें ऐसे संस्थानों से जुड़ना चाहिए कि दानो से हम फिर मानव बने ये मानव सेवा संस्थान नारायण सेवा संस्थान मानव की सेवा करते हैं वास्तव में मनुष्य लेने का जो सार्थक जीवन है हमारे श्री कैलाश जी जिनके आगे उनको उपाधि दी गई मानव की वास्तव में वो मानव है हम लोग मनु की संतान हैं आदि परंपरा हमारी देखी जाए तो हम मनु की संतान है इसलिए मानव है लेकिन आज हम ना तो मनु जी को मानते हैं ना मनु स्मृति को मानते हैं और न हम मानव बनना चाहते हैं हम लोगों को ऐसी संस्थाओं से जुड़ करके सत्प्रेरणा लेनी चाहिए शुभ कार्य करना चाहिए सत्कर्म करना चाहिए हम आपको एक वृंदावन की छोटी सी बात बता करके अपने बाड़ी को विराम लेंगे वृंदावन में आज भी ठाकुर जी की नित्य लीला चलती रहती है आज भी पद्म पुराण में ठाकुर जी ने बताया है वृंदावनम परित्यजे पाद में कम नद क्षति मैं श्री वृंदावन धाम को छोड़ करके एक पग भी कहीं बाहर नहीं जाता तो ऐसा वर्णन आया है कि भगवान ब्रज के बाद में फिर मथुरा भी गए हैं और द्वारकापुरी भी गए हैं भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं ये बिल्कुल बात सत्य है आप परमात्मा को एक देशी मत समझें हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रगट प्रकट हो में जाना अग जग में सबरहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटे जीव आगी परमात्मा सब जगह है लेकिन श्री वृंदावन धाम ठाकुर जी का घर है वृंदावन को कहते हैं श्री वृंदावन धाम धामकारते घर जनकपुर धाम चित्रकूट धाम श्री चित्र जनकपुर धाम ये धाम है धाम का अर्थ है जहां पर ठाकुर जी नित्य अपने घर में रहते हैं जैसे कोई व्यक्ति उसका घर है कलकत्ता में और घूमने फिरने जाता है लेकिन घूम फिर करके कहा आएगा एक दिन दो दिन चार दिन दस दिन महीना भर जाने के बाद वो लौट करके अपने घर में ही आएगा इसी प्रकार से परमात्मा को जहां कहीं भी बुलाएंगे वहां आएंगे जाएंगे लेकिन रहते कहां है उनका घर कहाँ है श्री वृंदावन धाम में ठाकुर जी श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम जनकपुर धाम में हमारे श्री किशोरी जी ऐसे सब भगवान के धाम है इसलिए पद्म पुराण का ये वाक्य है श्री वृंदावन परित्यज्य पाद में कम आज भी श्री वृंदावन धाम में जो गए हैं जाते हैं या जाएंगे वो जानते हैं कि निधि निधिवन में आज भी ठाकुर जी की नित्य राशली होती है आज भी सायंकाल के समय पुजारी जी बोल देते हैं मैं अभी अभी की बात बता रहा हूं वर्तमान समय की बात आज भी पुजारी जी बोलते हैं भैया आरती हो चुकी है आप लोग यहां से इस सीमा के बाहर से बाहर चले जाए निधि वन से बाहर हो जाए क्योंकि रात्रि में अगर कोई छिप करके रहेगा कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते कितने लोग छिप करके ठाकुर जी को दर्शन करना चाहते हैं लेकिन वो जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती है तब तक वो उस कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है संत सदगुरु की कृपा हो ठाकुर जी की कृपा हो प्रिया प्रीतम की कृपा हो वही ठाकुर जी का दर्शन कर सकता है इस बात को एक भक्त ने श्रवण किया श्री वृंदावन धाम में आया सोचा चलूं में ऐसा संत लोग कहते हैं कि ठाकुर जी आज भी वृंदावन धाम में रहते हैं तो चलकर के दर्शन करू श्री वृंदावन धाम में आया इधर उधर घूमता रहा किसी संत से पूछा भैया यहां ठाकुर जी का दर्शन कहाँ होगा कैसे होगा बोले यहां तो स्वामी श्री हरिदास जी के जो निकुंज विहारी है वाके बिहारी जी हैं विराजते हैं उनका दर्शन करूँगा प्रत्यक्ष दर्शन होता है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी भगवान को जिस भावना से आप दर्शन करेंगे भगवान उसी रूप से आपको दर्शन देंगे आप भगवान को पत्थर मानेंगे तो पत्थर दिखाई पड़ेंगे आप भगवान को भगवान मानेंगे तो भगवान दिखाई पड़ेंगे ये अपनी अपनी भावना है लेकिन ये बात तो सच है कि भगवान है कोई कहे भगवान नहीं है ये उसकी बात है हजारों उल्लू आउल मीटिंग करके कहे कि सूर्यनारायण भगवान नहीं है तो क्या उनकी बात सच होगी सूर्य भगवान है लेकिन उल्लू ने कभी देखा ही नहीं सूर्यनारायण भगवान को उसको रात में दिखाई पड़ता है उल्लू और चंगादड़ को कभी सूर्य भगवान का दर्शन किया ही नहीं इसलिए वो तो कहेगा ही ऐसे जो नास्तिक लोग हैं वो तो कहेंगे कि भगवान है ही नहीं लेकिन उसके भक्त के मन में ये जिज्ञासा थी तो जाकर के श्री बाके बिहारी जी का दर्शन किया दर्शन करके उसको अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ और एक गोसाई जी से बातचीत किया गोस्वामी जी मैं कुछ बाके बिहारी जी की सेवा करना चाहता हूं बोले भैया क्या सेवा करना चाहते हो बोले भैया ना तो मेरे पास में धन है धन से सेवा नहीं कर सकता मेरा यह शरीर है मैं अपने शरीर से ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूं बोले तो ठीक है बड़ी अच्छी बात है क्या सेवा करोगे बोले जो आप बाके बिहारी जी की कृपा से सेवा मिल जाएगी वो करूंगा मैं ठीक है तो बोले ऐसा करो चलो तुम अपने तन से सेवा करोगे कुछ तनख्वा लोगे कुछ नौकरी में कुछ लोगे बोले नहीं मैं निष्काम भाव से बाके बिहारी जी की सेवा करना चाहता हूं बोले चलो आज से आपको चौकीदारी दी जा रही है जब रात्रि में बाके बिहारी जी सहन कर पट बंद हो जाए मंदिर बंद हो जाए तो रात्रि भर आपको द्वार पर द्वारपाल बन करके और सेवा करनी होगी बोले ये तो बहुत अच्छी बात और वो सेवा करने लगा सेवा करते करते उसको बारह वर्ष हो गए लेकिन एक झलक भी आज तक बाके बियारी जी की प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिली उसके मन में एक भावना जगी कि बारह वर्ष हो गए मुझको सेवा करते करते उनके द्वार पर बैठा हुआ हूं यहां इनका प्रसाद ग्रहण करता हूं आज तक एक झलक नहीं मिली एक दो शब्द बात भी नहीं भई देखो केवल श्री विग्रह से ही भक्त को आनंद नहीं मिलता है जब तक प्रेमी को प्रेमास्पद से एक दो शब्द बातचीत ना हो तब तक उस प्रेमी को भी आनंद नहीं मिलता आज बाके बिहारी जी ने लीला रच दी भक्त की भावना को जान करके और रात्रि में ही जब रात के बारह बजे मंदिर बंद हो गया सब सैन करा करके चले गए ताला लगा दिया और दरवाजे में खड़े हो गए चौकीदार निष्काम भक्त था कुछ भी नहीं चाहिए केवल बाके बिहारी जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए उसकी भावना थी सेवा करूंगा और बाके बिहारी जी का दर्शन करूंगा यह विचार था आज रात्रि के 12 बजे ठाकुर जी अपना सुंदर दिव्य श्रंगार किया और भीतर से आकर के दरवाजा खटखटाने लगे दरवाजा खोलो चौकीदार ने कहा भैया ये कौन है ऐसा लगता कोई दर्शनार्थी भीतर रह गया है या पता नहीं कोई चोर घुसा है तुरंत उसने जो मंदिर का दरवाजा था वो तो बंद है लेकिन जो बाहर का दरवाजा था वो खोल करके जो ही देखा तो वाके बिहारी जी खड़े बोलो वाके बिहारी लाल की प्रत्यक्ष खड़े हुए बोले भक्त मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कर लो जिसलिए तुमने ये सेवा की है बारह वर्ष से लगातार आज मेरा तू दर्शन कर ले और देख मेरा समय हो चुका है मैं निधि बन जाऊंगा किशोरी जी राधा रानी ललता विशाखा सखिया सब खड़ी है राशलीला के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं मैं जल्दी में हूं मैं जाना चाहता हूं चौकीदार ने कहा महाराज आप जाना चाहते तुम तो मैं क्या करूं बोले आप यहां दरवाजा बंद कर लो ताला लगा लो और मैं रास करके और फिर मैं तीन बजे आ जाऊंगा क्योंकि चार बजे मंगला आरती होनी है बोले महाराज क्षमा करना आप मंदिर के भीतर चलिए मैं इस चहर दीवारी की चौकीदारी नहीं कर रहा इस मकान की चौकीदारी नहीं कर रहा चौकीदारी मैं आपकी कर रहा जब आप ही मंदिर से बाहर चले जाएंगे अचानक आप नहीं आ पाए और आपकी बात का कोई ठिकाना नहीं गोपियों से कह कर के गए मैं परसों आ जाऊंगा बरसों बीत गए तो आपकी बात का कोई ठिकाना है माखन खा लेते और तो भी कहते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आप भीतर चलिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा बाकी बिहारी जी बोले अच्छे फंसे दर्शन क्या दिया भगत के चक्कर में पड़ गए बोले भैया एक काम करो ना अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता तो मेरे साथ में चलो बोले हाँ ये तो बात तो ठीक है तुरंत चौकीदार ने ताला लगाया और बाके बिहार जी आगे छम छम छम करते चल रहे पीछे पीछे चौकीदार चल रहे क्योंकि बाके बिहार जी के मंदिर से निधि बन लगभग आधा किलोमीटर इस समय वर्तमान में ये अभी की घटना है पचास साल के अंदर की घटना ये मैं सतजुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं सुना रहा अभी की घटना सच घटना है बाकी बिहारी जी आगे आगे चल रहे छम छम करते करते और चौकीदार पीछे पीछे चल रहा है चौकीदार ने कहा प्रभु रुकिए, खतरा है भी। बोले क्यों बोले ऐसा आप छम छम करते बहे जा रहे रात का समय कोई जग गया तो लोग क्या कहेंगे ये बाकी बिहारी जी को लेकर के चौकीदार है कि चोर है रुकी ठाकुर जी रुक गए तो बोले भैया क्या करें मैं चलूंगा तो मेरे घुंघरू तो बजेंगे ही, तो चौकीदार ने कहा एक काम कीजिए मेरे कंधे पर आप बैठ जाइए ताकि आप चलेंगे भी नहीं मैं आपको कंधे में बैठा करके लेकर के चलूंगा आवाज भी नहीं होगी कोई जगेगा भी नहीं और कोई कुछ कहेगा भी नहीं बाकी बिहारी जी उस चौकीदार के कंधे में बैठ गए प्रत्यक्ष घटना है जी कंधे में बैठ गए निधि बन के पास में जाकर के छोड़ दिया उस समय किशोरी जी बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। श्री राधा रानी ललता विशाखा सकिया, सुदेवी सब तैयार हैं। आकर के किशोरी जी से मिले ठाकुर जी और चौकीदार बाहर बैठ गया निधि बन के बाहर पुण्य लताओं में छिप के बैठ गया बोले तुम यहीं पर बैठना मेरी राशलीला देखना और इसके बाद जब मैं राशलीला कर चूंगा तो मेरे साथ में वो चौकीदार वहां बैठ करके ठाकुर जी का भी दर्शन किया देखो अपने कन्ने में बैठा करके लाया किशोरी जी का दर्शन किया ललता विशा का सखियों का दर्शन किया और नित्य रास का दर्शन किया बारह बजे से तीन बजे तक नित्य रास का दर्शन किया ठाकुर जी नृत्य किए रासलीला किए गान किए अब वो तो भक्त गदगद हो गया बड़ा आनंद आया मूर्छित अवस्था में हो गया ऐसा अद्भुत साक्षात्कार हुआ है अद्भुत दर्शन किया है विचित्र दशा हो गई चौकीदार की राशलीला जब पूरी हुई तो ठाकुर जी आए चौकीदार, चलो तीन बज रहे मंदिर में चलना है गोसाई जी आएंगे जगाएंगे उत्थापन करेंगे मंगला आरती करेंगे जल्दी चलो, चलो तब तो उसको ध्यान आया फिर ठाकुर जी को कंधे में बैठाया कंधे में बैठा करके मंदिर में लेकर के आए तो उनके चरण की जो घुंगरू थी ना नूपुर एक ढीली पड़ गई थी नीचे गिर गई तो चौकीदार ने कहा कि प्रभु ये घुंगरू गिर गई बोले अपने जेब में डाल लो वही जब मंदिर में चलेंगे तो पहना देना अभी चलती है बहुत जल्दी चलो उसने अपने जेब में डाल लिया और ठाकुर जी को जो ही मंदिर के दरवाजे को उतारा जल्दी जल्दी दरवाजा खोल करके ठाकुर जी को भी ध्यान नहीं रहा और चौकीदार को भी ध्यान नहीं रहा ठाकुर जी का घुंघरू जेब में ही पड़ा रह गया और बाकी बिहारी जी मंदिर के भीतर जा करके फिर तांड पट्टा आराम करने लगे विश्राम करने लगे और खर्राटे की नींद ले रहे अब जो अद्भुत आनंद प्राप्त किया था चौकीदार को अब नींद कहा उस अद्भुत दृश्य की झांकी की थी ठाकुर जी की दरवाजे में बैठा रहा वही झांकी पुजारी जी आया पुजारी जी ने कहा चौकीदार क्या कर रहा है लाओ चाबी दो मंदिर खोलना है चौकीदार ने कहा महाराज क्षमा करना मैं चाबी नहीं दूंगा बोले मुझको मंगला आरती करनी है चाबी दो जल्दी बोले महाराज मैं आ, आज चाभी नहीं दूंगा बोले क्यों? बोले 12 बजे तो बाके बिहारी जी निधि बन गए और इतना नृत्य किया इतना नाचे सखियों के साथ में थक गए हैं अभी अभी तो आए और अभी अभी मंदिर के भीतर गए हैं और आग अगर अभी आप जाकर के जगा देंगे तो ठाकुर जी को कष्ट हो जाएगा इसलिए चाबी नहीं दूंगा बोले चौकीदार तू पागल हो गया क्या अरे पुजारी हम है मालिक हमें है तू तो चौकीदार है चाबी देता है कि नहीं देता बोले महाराज आप तो मालिक है पुजारी हैं आप जो चाहो सो करो लीजिए नहीं माने तो उन्होंने चाबी दे दी लो चाबी दिया चौकीदार ने कहा सुनिए सुनिए पुजारी जी देखिए ये बांके बिहारी जी का घुंगरू तो मेरे जेब में पड़ा लेते जाइए रासलीला के समय छूट गया था तो मेरी जेब में रह गया ठाकुर जी ने दिया इसको जेब में डाल लो पहनाना भूल गया था देखा कि घुंगरू सचमुच ठाकुर जी का ही है मंदिर का पट खोला भीतर जा कर पुजारी जी देखे ठाकुर जी पसीने से लतपत हैं और सो रहे हैं खराटे की नींद एक चरण में नूपुर एक चरण में नूपुर नहीं है अब पुजारी जी को समझ में आया कि ये जो चौकीदार कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है इसमें कोई दो बात नहीं है बिल्कुल सत्य बात है पुजारी जी ने तुरंत पटबंद किया बोले अब मंगल आरती नहीं करूंगा मैं क्योंकि ठाकुर जी अभी आए हैं थके हुए हैं अभी जगाऊंगा बाकी बिहारी जी को कष्ट होगा पट बंद कर दिया पट बंद करके आए और चौकीदार के चरणों में साष्टांग ढंडत प्रणाम किया गुरुस्वामी जी बोले भैया तू भाग्यशाली है बहुत बड़ा भारी भाग्यशाली है सारी जिंदगी हो गई मुझको सेवा पूजा करते करते आज तक एक झलक भी मुझको नहीं मिली है और तूने ऐसी सेवा की है कि आज बाके बिहारी जी का साक्षात्कार किया किशोरी जी का दर्शन किया ललता विशाखा सखियों का दर्शन किया तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है धन्य अरे नहीं नहीं महाराज हमको अपराध मत कीजिए आप तो ठाकुर जी के पुजारी जी हैं आपके आशीर्वाद से ही तो मुझको आज बिहारी जी की कृपा प्राप्त हुई है उसी दिन से बाके बिहारी जी की मंगला आरती बंद हो गई पुजारी जी ने कहा अब अब मंगला आरती आज से नहीं होगी उसी दिन से ये नियम लागू हो गया बोले साल भर में एक बार मंगला आरती होगी केवल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात्रि के 12 बजे जन्म होगा और 2 बजे 3 बजे 4 बजे जो मंगला आरती होती है आज भी बाक्य बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती वृंदावन के सारे मंदिर चार बजे पांच बजे खुल जाते सब जगह मंगला आरती होती है लेकिन बाक्य बिहारी जी की मंगला आरती आज तक नहीं होती केवल साल भर में एक बार होती है जन्माष्टमी के दिन बस उसी दिन से ये परंपरा चली आ रही है आज भी जो भी वृंदावन धाम में जाते हैं बाके बिहारी जी का दर्शन करते हैं आनंद लेते हैं ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है तो मानव शरीर प्राप्त करके कुछ धर्मार्थ करो कुछ परमार्थ करो ठाकुर जी का भजन करो सेवा करो नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से और यहाँ पर महर्षि गौतम सेवा संस्थान के माध्यम से ये जो कार्यक्रम हो रहा है हम लोग तन से मन से धन से सहयोग करके अपने जीवन को सफल करेंगे अब आइए हम लोग जो है मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम लेता हूँ हमारे पूज्य डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी के मुकारबिंद से श्रीमद भक्तमाल की कथा को श्रवण करेंगे मैं तो भक्तमाल कथा के लिए वृंदावन से आया हूँ केवल कथा सुनने के लिए आया हूँ अभी जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा हुई थी भक्तमाल की कथा गाजियाबाद में तो सात दिन कथा सुनने के लिए मैं गाजियाबाद गया वैसे वृंदावन से मैं बहुत कम जाता हूँ लेकिन भक्तमाल की कथा का इतना लोभ है मुझे लेकिन मैं हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि भक्तमाल की कथा होनी है और तुम्हें चलना है तो वैसे अपने राम वृंदावनधा में भक्तमाल की कथा पढ़ाते भी हैं राम कथा भी पढ़ाते हैं भागवत कथा भी पढ़ाते हैं बहुत विद्यार्थी की सेवा करता रहता हूं मैं वहां लेकिन मैं सब कुछ छोड़ करके हमने कहा डॉक्टर साहब के साथ चलूँगा और चार दिन की जो सेवा है वो कथा को श्रवण करूँगा तो मेरा भी बड़ा सौभाग्य है आप लोगों से मिल के भी आप लोग भक्तमाल कथा के इतने प्रेमी हैं, भागवत कथा तो बहुत सुनते रहते हैं राम कथा भी बहुत सुनते रहते हैं लेकिन भक्तमाल कथा अपने में एक अद्वितीय कथा है जिससे हमें सत प्रेरणा मिलती है कि वर्तमान में कलयुग में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनका जीवन चरित्र सुन करके भी आज हम अपने जीवन को बदल सकते हैं आज कितने लोगों का जीवन बदल रहा है इन कथाओं को केवल श्रवण ही नहीं करना है श्रवण करके चिंतन करना है मनन करना है अपने जीवन में उतारना है धुंधकारी ने कथा सुनी और सुन करके उनके लिए तुरंत विमान आ गया गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से पूछा बोले महाराज कथा तो सब लोगों ने सुनी लेकिन विमान एक के लिए आया बोले श्रवणम तो कृतम सर्वैर न तथा तो मननम कृतम कथा तो सब लोगों ने सुनी कि उस कथा का चिंतन मनन नहीं किया अपने जीवन में नहीं उतारा है इसलिए वो कथा को कोई महत्व तो नहीं पड़ता है इसलिए कथा को सुनिए अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए इन्हीं शब्दों के साथ अपने बाणी को विराम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम भक्तमाल ग्रंथ भी यहां खंड में आया है हमारे डॉक्टर साहब ने कही कि कुछ प्रतियां यहाँ लेकर के चलो तो भक्तमाल ग्रंथ यहाँ पर दो चार दस प्रति लेकर के आए जो लेना चाहेंगे उसमें सतयुग त्रेता द्वापर कल युग के भक्तों की सारी कथाएं और वास्तव में जब इन कथाओं को कहते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं स्वामी जी ने सुनाया था कि भक्तमाल को केवल अपने हृदय में रख लिया अपने घर में रख करके पूजन किया तो ऐसे पापी जीव का भी उद्धार हो गया और जमराज के दूतों से छूट करके वो भगवान के धाम चला गया तो हमारे घर में सदग्रंथ जरूर होना चाहिए गीता रामायण भागवत भक्तमाल, ये सदग्रंथ हमारे घर में अवश्य होना चाहिए हमारे सिख संप्रदाय में गुरु ग्रंथ साहेब की पूजा होती है आरती होती भोग लगाया जाता है हम लोगों के यहाँ घर में पता नहीं काय काय के चित्र मिलते हैं काय काय के उपन्यास मिलते हैं लेकिन घर में ना तो गीता ना रामायण ना भागवत ना बक्तमाल घर में अवश्य रखना चाहिए और 10-5 मिनट समय निकाल करके अवश्य उसका चिंतन मनन करे जय जय श्री राम ओम नमो भगवते करवनीरता भा पीतांबर दरुणबिंब पूर्णेन्दु सुंदर मुखा ंदरवि द्रा कृष्ण पर तत्व न जाने मनोजब मरत तोल्यगम जितेद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठ वातात्मज वानूत मुख्यम श्रीरामदूत शरण प्रपद्ये आपुदमता दातापदा लोका भीरामं श्रीराम भूयू नम्यम इं प्रभंतुपेतमेत कृत्यं दुवई पायनो विरहतरा जुवा तमयतयाने तम सर्वूतहृद मुनिमस्म सचिदनंदय विष्वत्पत् धेतवेता पत्रय विनाशा श्रीकृष्ण नोम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरदेव महेश्वर गुरुर्सख्यात्ब्रह्म तस्मी श्री गुरव नमः जय जय श्री राधारमण जय जय किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मा खनचोर बुलबाल कृष्ण लाल की जय श्रीमद्भक्तमाल जी की जय जै। जै जै श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री नाभा गोस्वामीजी महाराज की जय जय जय श्री राधे प्रिंसेस Hari bol, Jai Jai Radha Ramne Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari Hari mo, Hari bol, Hari bol, Hari Hari bol, Radha Ramne Hari bol, Jai Jai Radha Ramne Hari bol. राधा हरि हरिव जय जय राधा रमण हरिव कृष्णा की पावन कृपा से श्री भक्तमाल कथा आज दूसरा दिन संस्कार के माध्यम से जो देश विदेश से बैठकर भक्त इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उन सब भक्तों को व्यासपीठ से राधे राधे बड़े से बड़ा काम अगर व्यक्ति का संकल्प सत हो मेरे भाई बहन बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी हो जाते संकल्प सत होना चाहिए फिर काम कैसा भी काम हो फिर काम रुकता नहीं है रुकता नहीं है कथा बंगाल से हो रही है मैं यहीं की एक ऐसी घटना आपको बताना चाहूंगा लंबी चौड़ी बात नहीं है 1971 की बात है इकहत्तर सन इकहत्तर की बात है यही पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा गांव हास पुकुर नाम का गांव है यहीं पास उस गांव में एक सब्जी बेचने वाला जार नाम सोघन चौंद्र सघुन चंद्र मिस्त्री बंगाली छीलो बंगाली था सब्जी बेचता था घर में पत्नी थी चार बच्चे थे अचानक बीमार पड़ गया गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था और वहां से शहर तक लाने की अवस्था नहीं थी हॉस्पिटल के अभाव में सघुन चंद्र मिस्त्री पधार गया मर गया बेचारा सारा भार उसकी पत्नी पर आ गया चार बच्चे थे ऐसा कोई काम नहीं था करे तो करे क्या पत्नी ने सोचा कि मुझको घर से बाहर निकलना पड़ेगा बस स्वयं उसने सब्जी बेचने का काम चालू किया और गांव के लोगों से कहती मेरा एक सपना है मैं इस गांव में एक हॉस्पिटल बनाना चाहती हूं तबाखाना बनाना चाहती हूं गांव वाले उस पैर हंसे खावर रोटी नाई तुरथा ओतू तो, तो बड़ो बड़ो को छो तुम नीचे ठिकाना नहीं कहा कि खाने का ठिकाना नहीं है और बातें इतनी लंबी लंबी कर रही है तू तो। हंसते थे उसकी बीस साल हो गए बेटियों की शादी हो गई घर की हालत कुछ सुधरी बड़ा बेटा खेती करने लगा छोटे बेटे का एडमिशन मेडिकल में करा दिया कुटिया की जगह एक घर बनाया एक कमरा जैसा उसने कहा शुरुआत तो करनी पड़ेगी उसने अपने घर में एक क्लिनिक खोल लिया दवाखाना खोल लिया डॉक्टर से बात कर ली कि आपको यहां मरीजों को देखना है क्लिनिक चालू हो गई धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी अरे उसका नाम सुभाषनी मित्रा था उसका छोटा बेटा मेडिकल डॉक्टर बना मेडिकल डॉक्टर बना और 1993 में हॉस्पिटल की नींव रखी गई बाद में वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट के नाम से कोई संस्था ने उसको ट्रस्ट बन गया हॉस्पिटल बन गया उस गांव में हॉस्पिटल बन गया और और मेरे भाई बहन आपको जानकर आश्चर्य होगा और सुभाषिनी मित्रा आज भी सब्जी बेचती है वो सब्जी बेचती है काम छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता आदमी का संकल्प सत्य होना चाहिए व्यक्ति का संकल्प जब सत होगा संकल्प अच्छा होगा एक क्या कितने हॉस्पिटल बन सकते हैं और इसी संकल्प को लेकर राजस्थान के उदयपुर में श्री आदरणीय कैलाश मानव जी ने नारायण सेवा संस्थान को प्रारंभ करने की सोची एक एक घर से एक एक मुट्ठी आटा लाते थे ये बात उनने मुझे नहीं बताई उनकी एक सज्जन ने बताई उनकी उनके साथ में थे लोगों ने बताई बहुत से लोगों ने बताई। अभी दिल्ली में, में मेरी मुलाकात हुई मैंने कहा महाराज सच है बोले हां सलील जी बिल्कुल सच है एक एक मुट्ठी, एक एक मुट्ठी आटे से संस्थान को बनाया रोजाना सैकड़े बच्चों को ऑपरेशन फ्री वहां होता है 6000 लोगों का भोजन होता है निशुल्क फ्री भोजन छह चार लोगों का सुनी बात नहीं कह रहा पढ़ी बात नहीं कह रहा मैंने देखा है मेरे भाई बहन ने देखा मैंने आंखों से देखा है वहां जाकर आप लोग जो सेवाएं देते हैं एक एक रुपया एक एक पैनी अच्छे कामों में लगता है मैं संस्कार के माध्यम से आप सब लोगों से निवेदन करूंगा अपनी सेवाएं दें उस संस्थान ठीक है आपका जहां मन करे वहां दो लेकिन जहां जरूरत हो वहां अवश्य देना चाहिए जरूरत है वहां वहां बच्चे लाचार हैं वहां आवश्यकता है आवश्यकता है देना चाहिए एक और भाव से राधे राधे बोलो भक्तमाल कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं और मैंने कल आपको बताया इस भक्तमाल के श्रोता गोविंद है मेरे ठाकुर हैं संसार में कोई व्यक्ति गोविंद जैसा श्रोता तो हो ही नहीं सकता भक्तमाल की कथा होती है उनको बुलाना नहीं पड़ता गोविंद स्वयं व्याकुल हो जाते हैं उनको फोन कर बुलाना नहीं पड़ता कि ना आइए आइए कथा हो रही है ना वो देखते हैं कि कथा कब हो रही है भक्तमाल की मैं जाऊं अपने भक्तों का चरित्र मैं सुनूं ठाकुर सुनते हैं भक्तों की कमी नहीं है संसार में एक भक्त जाति के नाई थे नहीं राजा की पास उनको नित्य जाना था और काम क्या करते थे राजा का राजा की हजामत बनाना शेवी नखुन काटना राजा को स्नान कराना मालिश करना ये नाई के जो काम होते हैं वो करता था और राजा की सेवा करने के बाद सीधे मंदिर में संतों की टोली के साथ बैठकर वो नाई भगवान का भजन करता था कीर्तन करता था भगवान का भगत था जहां कहीं कीर्तन भजन होता वो सैनी नाई वो आगे अपने आप बिना बुलाए पहुंच था। का कीर्तन हो रहा है कहते हैं कि उसके गांव में एक बार काशी से कोई भजन मंडली आई कीर्तन में इतना मगन हो गया कि कहू सुबह हो गई उसको होश ही नहीं रहा उसको याद नहीं रहा कि मुझको राजा जी के पास जाना है मेरे भाई बहन भगवान कहते हैं तू तो, तो केवल बस मेरा चिंतन कर तेरी चिंता मैं करू वैष्णवों की चिंता तो मेरे गोविंद करते हैं मेरे ठाकुर करते हैं भगवान कहते हैं वैष्णव तू मेरा चिंतन कर और तेरी चिंता मैं करूंगा ठाकुर की चिंता तो वैष्णवों की चिंता तो मेरे ठाकुर करता है और इतने इतने मस्त थे कीर्तन में कि कब सुबह हो गई इधर राजा जी बैठे हैं आया नहीं सैनी बस इंतजार ही इंतजार किया नहीं जो समय था उस समय से बस समय होते होते वो सैनी वो नाई राजा के पास पहुंच गया ध्यान देना मेरे भाई बहन पहुंच गया राजा की बड़ी सेवा की राजा जी मालिश करूं आपके में थोड़ी चंपी करूं स्नान कराया वस्त्र पहनाए जो काम था सब काम कर दिया राजा ने कहा अरे तूने तो आज कमाल कर दिया बहुत अच्छी तूने सेवा की है राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अपने गले की माला उस नाई के गले में डाल दी मेरे भाई बहन माला तो डाल दी राजा ने किस गले में माला को डाला नाई की गले में माला को डाला लेकिन वो नाई नहीं थे वो नाई वो तो वहां कीर्तन में मस्त हो रहा था मस्त हो रहा था नाई का रूप बनाकर मेरे ठाकुर आए थे मेरे गोविंद नाई का रूप बनाकर आए थे भगवान ने कृपा कर, कर उस माला को उस नाई के गली में पहुंचा दिया इधर सैनी जब कीर्तन से जब फ्री हुआ उसको लगा अरे तेरी हो गई देरी हो गई मुझको राजा की सेवा के लिए जाना है बस भागा भागा राजा के पास में आया राजा तैयार होकर बैठे थे कहता है राजा जी हा आज मुझसे गलती हो गई क्या गलती हुई तुझसे राजा जी आज मैं समय पर नहीं आ सका तू तो आया था और तूने आज क्या सेवा की मेरी और मैंने प्रसन्न पूर्वक तुझको माला भी दी देख देख तेरे गले में माला पड़ी है देखा अरे माला तो मेरे गले में है सेनी ने कहा कि राजा जी मैं आया था मैं आया था हाँ हाँ तू आया था बस वही माथा पटक पटक कर रोने लग गया। गए का क्यों रो रहा है रुत रुत कहता है, राजा जी मैं कैसे कहू कैसे कहू मैं तो आप तक पहुंचा ही नहीं मैं तो मंदिर में कीर्तन कर रहा था और कि आप नाराज नहीं हो आप मुझे दंड नहीं दें तो आज आपकी सेवा करने के लिए कोई नहीं मेरे गोविंद ही मेरा रूप बनाकर आए मेरे गोविंद ही आए थे राजा जी भाग्यवंत हैं आप भाग्यवंत हैं कि आज मेरे ठाकुर ने आपकी सेवा की मेरे ठाकुर को कितना कष्ट हुआ किसकी वजह से मेरी वजह से मेरे ठाकुर को कष्ट हुआ मुझे सा जीवन में कोई अभागा नहीं हो सकता अभागा नहीं हो सकता इतना कष्ट उठाकर आया राजा भी रोने लग नहीं कहता है राजा जी अब आपसे बात कहो मुझे नौकरी से छुट्टी दे दीजिए अब मैं नौकरी करने की स्थिति में नहीं क्योंकि मेरे लिए मेरे ठाकुर को कितना कष्ट हुआ स्वयं प्रभु आए हैं प्रभु आए है। राजा भी भक्ति में डूब या उस के साथ में मेरे भाई बहन ये जो संगति होती है ना मैं हमेशा कहता हूं व्यक्ति संग करे अच्छे लोगों का संग करे जिन्होंने अच्छे लोगों का संग किया है मेरे भाई बहन वही व्यक्ति दर गए एक आदमी का एक इकलौता बेटा था इकलौता बेटा था लाड़ला था जो जिद करता पिता उसकी इच्छा पूरी करता मां भी उसकी इच्छा पूरी करती पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान था नहीं खेलने कूदने में ही था धन की कमी नहीं थी बस लड़का बिगड़ गया जुआ खेलने लगा सारे सारे ऐब उसमें आ गए शराब पीने लगा शिकायतें आने लगी एक दिन पिता ने कहा बेटा एक काम करोगे बोले बोलो पिताजी बोले ये पैसा लो सेब की टोकरी लेकर आओ ठीक है वो लड़का सेब की टुकड़े लेकर आया जिसमें सेब थे पिताजी ची, कुछ पैसे बचे हैं अरे सेब इसका भी लिया था बच्चे इसके भी कुछ सेव लिया तो लड़का लापरवाही में जो पैसे बचे थे उससे एक ही सेब आया संजोग से वो सेब खराब सेब था सड़ा गला सेब था और जो डलिया में जो सेब थे अच्छे सेब थे पिताजी खाए बोले अभी हिंदू कल खाएंगे उस खराब सेब को फेंक दो, बोले नहीं कोई बात नहीं इस डलिया में रख दो डलिया में सेव रख दिए ढक दिया अगले दिन जब भोजन करने बैठे जब भोजन कर लिया तब पिता ने कहा बेटा उस टोकरी को ले आओ आओ सब लोग सेब खाते हैं, और जब, की जब खोली देखा क्या सारे की सारे सेब भी सड़ गए थे खराब हो गए लड़के ने कहा पिताजी सेब तो अब खाने के मतलब के रही नहीं है सब सेब खराब हो गए मैंने कहा सेब तो सब अच्छे थे एक सेब खराब था पिता ने कहा बेटा देखा डलिया के सारे सेब अच्छे थे लेकिन एक सेब एक खराब था उस खराब सेब से सारे की सारे सेब खराब हो गए बेटा कुछ समझे हाँ पिताजी बेटा जीवन में जीवन में अगर कुछ अच्छे लोग बैठे हुए हैं एक व्यक्ति भी पहुंच जाता है तो वो सभा खराब हो जाती है बेटा यह संगति का असर है तुम गंदे लोगों का संग करोगे तुम भी गंदे बन जाओगे बेटा अच्छे लोगों का तुमको संग करना है जिन्होंने जीवन में अच्छे लोगों का संग किया वो सब लोग तर गए वो ही तरे हैं अच्छे लोगों का संग और भैया अच्छे लोगों की पहचान क्या है भक्तमाल का सिद्धांत है संतों की सेवा सत्पुरुषों का संग अच्छे लोगों के संग संतों की सेवा हमारे वृंदावन में है ना अगर किसी महात्मा से कोई गलती होती थी ना बोले महात्मा से अपराध हो गया तो और महात्मा लोग कहते बोले इसको दंड तो मिलेगा इसको दंड तो मिलेगा तो बोले दंड का तरीका क्या है ये नहीं कहते कि तुमको इतनी उठक बैठक लगानी है कि ये करना है कि वो नहीं नहीं नहीं दंड का तरीका क्या है महात्माओं के दंड का तरीका था कि तुमको रोज भंडारा करना है संतों को खिलाना है यही तुम्हारा दंड है महाराज यही दंड है तुमको एक महीने तक संतों को भोजन कराना यही तुम्हारा दंड और हमारे यहां एक मंदिर वृंदावन में है श्याम सुंदर मंदिर वहां तो एक सभी दंड का बनाया जाता है संतों की सेवा होती है हमारे बीच आदरणीय लाटा जी बैठे हुए हैं जिनके यहां हम लोग ठहरे हैं स्वागत होटल में लोग उसको होटल बोलते हैं अवतार जी लेकिन मैं होटल नहीं बोलता मैं इसको आश्रम कहता हूं जहां पर ठाकुर का मंदिर है और सारा स्टाफ वैष्णव स्टाफ है तो वो होटल कहा हुआ वो तो आश्रम हो गया हम साधु महात्माओं की सारी टीम महा हुई है महाराज खूब छंद माल भंडारा चल रहा है खूब धकाधक कभी ये खा रहे हैं कभी ये पा रहे हैं कोई काम ही नहीं है महाराज दो तीन घंटा कथा करी, उसके बाद क्या करो बोले खूब छानो खूब छन्नाई है महाराज खूब छन्नाई है सात्विक भोजन सात्विक भोजन मिल जाए जैसे घर का प्रसाद होता है ऐसा ही कि यहां पर प्रसाद है होटल में हाजरा में स्वागत होता है। बहुत से लोग आते हैं मुझे बता रहे थे कि शादी विवाहों के लिए बड़े अच्छा इंतजाम वहां रहता है तो मैं तो उसको आश्रम कहने लगाऊ और 111 नंबर का जो एक बहुत बड़ा स्वीट रूम है बोले महाराज वो तो आपके ही है महाराज जब भी कलकत्ता में आपका प्रवास हो ये आपका आश्रम बन के ही रहेगा आपको यहीं पर रहना है और ऐसा नहीं जितनी भी आपकी टीम भक्तों आए महात्मा लोग आए सब लोग वहां ठहरो खूब भंडारा चलेगा हमारा देखो खूब भंडारा चलेगा हम लोग तो बड़े प्रेम से वहां छान रहे गोट रहे एक और भाव से राधे राधे बोलो जोर से बोलो महर्षि गौतम सेवा संस्थान जिसके संयोग से सहयोग से यह आयोजन प्रारंभ हुआ और मेरी इच्छा भक्तमाल की कथा हो भक्तों की माला भक्तों की माला मुझसे आज कोई पूछ रहा था महाराज भक्तमाल की ही आपने विषय क्यों चुना इसका कारण है जो वृंदावन के संत हैं वो जानते हैं कि मैं किस स्थान से वृंदावन से हूं एक बार भाव से राधे राधे बोलो ध्यान दो मैंने आपसे कल कहा श्री नाभा गोस्वामी जी ने जब भक्तमाल ग्रंथ की रचना जब की और रचना करने के बाद शिनाभाजी वृंदावन आए और वृंदावन में आकर उन्होंने जरा भंडारा किया भंडारा समझते हो भंडारा और भक्तमाल की कथा के बाद तो भंडारा होना ही चाहिए हुँ? जो हमारे यहां चल रहा जी के हाँ। देखो देखे, देखे, देखे। जब भंडारा करने के लिए वृंदावन में आए जरा भंडारा किया बहुत से महात्मा लोग पधारे प्रसाद पाने के लिए कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास उस समय ब्रज की यात्रा पे थे गोस्वामी जी ने भी सुना भंडारा चल रहा है प्रसाद पाने जाना चाहिए गोस्वामी तुलसी चूंकि भंडारे में पहुंचे आने में देरी हो गई स्थान भर चुके थे कहा बैठे तो जहां महात्माओं की जहां महात्माओं की पादुकाएं पड़ी थी चप्पल जूते पड़े थे गोस्वामी जी बैठ गए संत है ना संतों को ऐसा तो कुछ नहीं है कि ऊपर ही बैठे कहीं भी बैठ सकते नीचे बैठ के इधर क्या हुआ चूंकि आने में देरी हो गई थी पत्तल बढ़ चुकी थी सकोरे दो सब बढ़ चुके थे हमारे महात्माओं में माल पुआ मालपुआ मालपुआ और तस्मई चलती है मालपुआ आया चूंकि वो सूखा आइटम था हाथ में ले लिया अब खीर की बारी आई खीर का ले दोना तो था नहीं परोसने वाले ने कहा खीर, काय में लोगे तो दोना था नहीं तो देखा काय में लू तो वहां पर एक, एक, एक संत की एक जूती पड़ी थी एक संत की जूती पड़ी थी तो कहा बाबा इस जूती में ही दे दो डालने वाले ने कहा छींची राम राम डालने वाले ने कहा छींची राम राम कैसा साधु है कैसा साधु है जूते में खीर लेता है ले, ले, ले, ले, ले कह कर आगे बढ़ गया बस उसने कहा छींची राम राम कि जूते में खीर लेता है कि गोस्वामी जी की मुंह से परवस एक दुहा निकला की तुलसी जिनके मुखन ते धो क्यूं निक सतरा कि तिर के पग की पग तली और मेरे तन को चाम गोस्वामी जी ने कहा कि जिसके मुंह से एक बार धोखे से राम निकल गया है एक बार धोखे से राम निकल गया है ऐसे व्यक्ति के लिए अपने शरीर का चमड़ा से उसके लिए मैं जूती बना दूं, तब भी कम है तब भी कम है गोस्वामी जी ने जैसे ही कहा नाभाजी ने सुन लिया मध्य पंगत बैठायो पंगत के बीचों बीच लेकर आए और नाभाजी ने एक बात कही बोले गोस्वामी जी मैंने भक्तों की माला तो बना दी है मैंने भक्तों की माला तो बनाई है लेकिन भक्तों की माला पूरी कब होती है जब उसमें सुमेरु होता है जब तक माला में सुमेरु नहीं होता तब तक माला पूरी नहीं होती तो भक्तमाल में कियो सुमेरु भक्तमाल में गोस्वामी तुलसीदास जी को जो सुमेरु को उपाधि प्रदान की गई संजोग से वो स्थान वृंदावन में वो आपके ही है तुलसी राम दर्शन स्थल गोस्वामी जी ने वहां भजन किया और श्री कृष्ण से प्रार्थना की तो गोस्वामी जी आए वृंदावन में तो हर जगह राधे राधे ही सुनते थे कोई राम नहीं बोलता था गोस्वामी जी लोग मेरे ब्रज में इस ब्रज में इस मेरे राम से बैर करते हैं लेकिन मंदिर में प्रार्थना की ठाकुर से ठाकुर मुझे पता है लेकिन मेरी इष्ट जो है वो तो रघुनाथ है दर्शन दो ना दर्शन दो ना कह कहू छवि आपकी भले बिराजे नाथ तुलसी मस्तक जब नवे कि धनुष लियो लो तो। बोले मैं प्रणाम तब करूंगा जब हाथ में धनुष धनुष्यण आप लोगे बहुत से महात्मा लोग कहते हैं कि तुलसी मस्तक नवत है नवत है बहुत से कहते हैं कि तुलसी मस्तक तब न भैया हम इस विवाद में नहीं पड़ना दोनों ही बात ठीक है भक्त हट कर सकता है ठाकुर से भक्त हट कर सकता है उसको अधिकार है भैया ठाकुर आप बनो चेंज हो तो मैं आपको प्रणाम करूं और भगवान बदले भगवान बदले कृष्ण से राम रूप में कन्वर्ट हो गए भारत कित मुरली कित चंद्रिका कित गुपयन के संग और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ मेरे ठाकुर कृष्ण से राम हो गए वो स्थान वृंदावन में है चूंकि भक्तमाल का संबंध मेरे परिवार से है इसलिए मेरी इच्छा हुई कि मैं भक्तमाल की कथा भी करूं मैं साल में मेरे भक्त लोग जानते हैं तीस से बत्तीस भागवत कहता हूं एक राम कथा कहता हूं और एक भक्तमाल भी कहता हूं महाराज इतनी कथा करता लोग पूछते हैं बोले महाराज तो वृंदावन में कब रहते हो वृंदावन में कब रहते हो बता दो जब कोई भक्त मुझसे कहता है ना बोले गुरुजी, आपकी कथा मुझको वृंदावन में सुननी ही है आपके आश्रम में मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूं बोलो राधे राधे महाराजा इस नाते से कम से कम वृंदावन में दो लाभ हैं। वृंदावन में दो लाभ है कथा करने के एक तो वृंदावन में बांकी भरी कथा सुनते और दूसरी वृंदावन में घर की घर में रह जाते हैं और वृंदावन आश्रम में रहना भी हो जाता है और कथा भी हो जाती कथा भी हो जाती अभी हम लोग कैलाश मानसोवर की यात्रा पर जा रहे हैं 16 मई से 23 मई तक की हमारी कैलाश मानसोवर की यात्रा है इस यात्रा में जरा भी पैदल नहीं चलना पड़ता बहुत से भक्त लोग बैठे हुए हैं जो मेरे साथ पिछली बार गए थे वो छोटी सी बच्ची बैठी है, देखो एक खड़ी हो जा मां ये ये लोग मेरे साथ पिछली बार कैलाश यात्रा पर मेरे साथ में थे देखो तो इस यात्रा में जरा भी पैदल नहीं चलना पड़ता ऐसी वो कैलाश मानसोबर की यात्रा है इस बार हम मुक्तिनाथ भी जा रहे हैं मुक्तिनाथ की यात्रा भी हम लोग साथ में करेंगे और जिनके घरों में पितृ दोष है पितरों का दोष जिनके यहां पर लग जाता है ऐसे दोष की निवृत्ति के लिए हर साल गया जी में गया जी में हम लोग कथा करने जाते हैं सत पक्ष में तो श्राद्ध के पक्ष में गया जी में कथा है विशाल आयोजन हो रहा है भागवत का और आप लोग उस कथा में भी यजमान बन सकते हैं और वहां रहकर भी कथा को सुन सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की थी कि मुझको राम रूप में दर्शन दो और कल आपने एक चरित्र सुना श्री बिल जी का और बिलमंगल ने आ, बिल मंगल ने भगवान राम से कहा कि मुझको कृष्ण रूप में दर्शन दो महाराज बिल ने श्री राम से प्रार्थना की कि मुझको कृष्ण रूप में दर्शन दो कल बिलमंगल की कथा आप लोगों ने श्रवण की बिलमंगल की आंखें नहीं थी कथा यहां भी आती है कि भगवान ने आंखें दे दी भगवान की झांकी का दर्शन कर लिया और फिर का ठाकुर आंखों को बंद कर दो क्यों बोल जिन आंखों से दर्शन आपका कर लिया है अब उन आंखों से मैं संसार को देखना नहीं चाहता महाराज बस अब संसार को नहीं देखना है संसार को बहुत देख लिया अब तो ये देखना है कि आप कितने सुंदर हो महाराज नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदरी वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा नाम तुम्हारा तार हारा कब तेरा दर्शन होगा तुम्हारा तारा कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा मस्ती में ताली बजाओ शिरा दे दिन ध्यान लगाते लगा दे मुनि जन जिनचरों में इस दिन ध्यान लगाते हैं जो भी उनकी शरण में आया परवा फल पाते हैं भव सागर को पार करे जो भव सागर को पार करे जो तेरा ही शरणा होगा जिसकी रचना इतनी, इतनी सुंदर व या दर होगा नाम तुम्हारा आ रा तब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा भैया बड़ी जल्दी श्री राध है मस्ती में ताली बजाओ दीन दयाल दया की सागर तू सब जग से न्यारा हैल दया की सागर तू सब, सब जग से न्यारा है तुम बिन मेरे राम कृष्ण प्रभु कोई नहीं होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर और हो तो सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा नाम तुम्हारा कर्ण हार तब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी कितना सुंदरी होगा वो कितना सुंदरी होगा शीरा सबका हितकारी है तेरी कृपा से सब कुछ चलता तू सबका हितकारी है शरण प्रभु जो शरण प्रभु की ऐसा कुछ करना होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर होगी इतना सुंदर होगा वो इतना सुंदर होगा ना हो तुम्हारा तारण हार कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी कितना सुंदरी होगा वो कितना सुंदरी होगा नाम ना हो तुम्हारा कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदरी वो कितना सुंदर होगा वो कितना तेरा दर्शन होगा जिसकी रचिरा कितनी सुंदरी कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदरी होगा वो कितना सुंदर होगा शिरा सुंदरी सुंदर सुंदर नाम तुम्हारा तारण के खुन तुम्हार दर्शन पावे की ओ तो बोलो ना, वो नाम कत तो सुंदर होवे ओटा कतो सुंदर होवे नाम तुम्हारा तारने तारने के कखन तुम्हारे दर्शन पावे जार रचना ओ तो सुंदर तो सुंदर होवे तो सुंदर होवे तो हो भगवान सुंदर है वो कितना सुंदर होगा ऐसे ही एक भगवान के भक्त जिनका नाम श्री प्रेमनिधि जी प्रेमनिधि जी आगरे के एक बार मस्ती से राधे राधे बोलो एक बार जोर से बोलो प्रेम निधि जी आगरे के रहने वाले अभी संजोग से मेरी कथा आगरा सूर्य नगर में थी बहुत बड़ा आयोजन भागवत का वहां था हजारों लोगों ने वहां उस कथा का आस्वादन किया बहुत अद्भुत भक्त हुए प्रेम निधि जी बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करना उनके जीवन में विशेषता बहुत थी लेकिन तू विशेषता भागवत की कथा कहते थे ठाकुर के लिए मस्ती से उनके ठाकुर श्री श्याम बिहारी जी प्रेमनिधि जी के ठाकुर का नाम श्री श्याम बिहारी जी था कथा तो करते थे लेकिन उनके ठाकुर को उनकी कथा अच्छी लगती थी विशेष बात है कहते हैं ये बल्लभ कुल से दीक्षित थे श्री बिठल जी के शिष्य थे और अपरस की सेवा थी अप्रस समझते थे हमारे वृंदावन में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर ठाकुर की अपरस की सेवा होती है श्री राधा रमन जी श्री राधा जी और भी होती होगी मुझे ज्ञान नहीं मतलब ठाकुर की रसोई मंदिर के बिल्कुल बगल में कच्ची रसोई ठाकुर की बाहर से नहीं आती मंदिर में बनती है मंदिर के गोस्वामी लोग ही बनाते हैं रेशमी वस्त्र पहनकर स्नान कर कर जाते हैं कोई स्पर्श नहीं करे बहुत से भाव है अप्रस की सेवा थी अप्रस कहते हैं इनका नियम था रोज यमुना जी स्नान करने जाते थे और यमुना में से जल भरकर लेकर आते थे और अपने ठाकुर को स्नान कराते देखो भैया ठाकुर सेवा करो तो अपने हाथों से करो ठाकुर सेवा नौकरों से नहीं करानी चाहिए ना कलकत्ता वालों बुरा मत मानना बुरा मत मानना इतना कहते ही मैंने सब कुछ कह दिया ठाकुर बाड़ी है मंदिर अच्छा बना रखा है पूछो सेवा करते हो सेवा करते हो ठाकुर की पत्नी कहती हैं गुरुजी इनको कहां समय है ये तो बस आए नहा दो के, बस प्रणाम करके कर चले जाते हैं तो ठाकुर सेवा कौन करता है, है? पुजारी जी आते हैं पंडित जी लगा रखे हैं महीने पर वो आते हैं ठाकुर जी को स्नान करके कर चले जाते हैं भैया बुरा मत मुठवान नादानी में हो जाए कोई बात नहीं है तुम दुनिया के लिए समय निकाल सकते हो पत्नी जिद करे बच्चे जिद करे तुम समय निकाल लेते हो क्या ठाकुर का समय नहीं ठाकुर के पास मेरा ठाकुर इतना गया बीता हो गया इतना गया बीता हो गया ठाकुर की नौकरों के पर ठाकुर को छोड़ दिया महाराज अमरीश चक्रवर्ती सम्राट थे लेकिन ठाकुर की सेवा अपने हाथों से करते थे भागवत जी में आता है सबई मनो कृष्ण पादार विंद बचानसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्जना दिशू श्रुतिम चकारात श्रुति में चक्रवर्ती सम्राट महाराज अमरीश थे लेकिन महाराज अमरीश का मन भगवान के चरणों में लगा हुआ था और बचान सी बैकुन गुड़ान वर्णन भैया मुंह से कुछ बोलते थे तो केवल ठाकुर का ही गुणगहन करते थे हमारे वृंदावन में श्री प्रभुदत्त प्रभुद्रह्मचारी जी एक बार उन्होंने मौन व्रत लिया और बोलते थे तो केवल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव केवल यही बोलते थे और कुछ बोलते नहीं थे मैंने देखा है दर्शन किए और कभी गुस्से में भी होते थे ना किसी को डांटना भी होता विद्यार्थी को बोल तो सकते नहीं थे केवल यही कीर्तन करते थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव और किसी से प्रेम से भी बात कर श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरारे हेनाथ नारायण यह हैं। माने अगर क्रोध भी करना हो डांटना भी हो तो प्रभु के नाम से ही डांटू महाराज अमरीश चक्रवर्ती सम्राट थे लेकिन अपने हाथों से ठाकुर के मंदिर में झाड़ू लगाते थे ठाकुर सेवा करते थे नौकर हो अच्छी बात है मैं जब पढ़ता था यहां कलकत्ता में एक बार कथा करने आया पहले तो संगीत बंगीत नहीं चलता था एक विद्यार्थी मेरे साथ में रहता था वो ही झोला लेकर साथ में चलता था और सुबह शाम कथा होती थी तो एक परिवार में मेरी कथा थी तो जिस परिवार में मैं ठहरा था मैं देखता था बड़ी सिठानी थी बजाई श्याम ने ठाकुर की सेवा में उनका नियम हम एक दिन की बात भयंकर बरसात हो रही थी भैया मिनट कीर्तन कर लो एक, तो कर, दो आइए थोड़ा सा कीर्तन करो मिनट प्यार गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय जय जय जय जय गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल राधा रमन हरि एक छोटा सा बालक हाथ में मशाल लेकर बाबा हां जमुना जी जा रहे हो चलो मैं छोड़ देता अरे अच्छा हुआ लाला तू आ गया मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था साथ साथ चल रहा है बातचीत करते हुए यमुना जी पहुंचे स्नान किया जल लेकर बाबा कोई बात नहीं भर लो मैं आपको छोड़ देता ठीक है। मशाल हाथ में थी उस बालक ने फिर मशाल लेकर साथ में चले उनको उनके स्थान तक पहुंचाया कहते हैं इधर जब प्रेम निधि जी ठाकुर सेवा करने के लिए जैसे ही अपने ठाकुर श्याम बिहारी जी के मंदिर में आए यमुना जल लेकर तो उन्होंने क्या देखा कि ठाकुर के पैरों में कीचड़ लगी हुई थी और उनके हाथ यहां हाथ में चूंकि मशाल पकड़ रखी थी और मशाल में से तेल टपक रहा था ठाकुर की बाहें जो थी वो तेल से गीली हो चुकी थी महाराज प्रेम निधि ने कहा जजय आज आपके पैर में कीचड़ किसी दोष के कारण जब वो किसी संसार के इस गंदे कीचड़ में फंस जाता है तो ठाकुर देखते हैं कि मेरा भक्त संसार की कीचड़ में फंस गया है इसको निकालना चाहिए तब मेरे ठाकुर स्वयं कीचड़ में आकर अपने भक्त को सुरक्षित निकाल कर ले जाते हैं यह काम मेरे ठाकुर करते हैं ये काम ठाकुर करते हैं भक्त का अहित नहीं हो जाए भक्त का नहीं ऐसे भगवान के भगत श्री प्रेम ने दीजिए भागवत की कथा कहते थे भैया जो भक्त होते हैं ना उनसे जलने वाले भी कुछ लोग होते हैं बहुत से लोग लोगों को इसी बात की ईर्षा होती है कि लोग इनके पास क्यों आते हैं शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा था सभा में और उस सभा में कोटी कोटि महात्मा लोग बैठे हुए थे अत्री बैठे हैं वशिष्ठ बैठे हैं व्यास बैठे हैं पराशर बैठे हैं हैं, कहते हैं बहुत ध्यान देना झूठी सच्ची बातें वहां के बादशाह को कहा कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं और बादशाह मुसलमान था बादशाह मुसलमान और पहले भी और आज भी शिकायत करने वाला भी मुसलमान था और हमारे देश का दुर्भाग्य है किसी की बात सुने नहीं सुने अगर कोई मुसलमान झूठी को भी कह देगा तो बात सच उसकी मान ली जाएगी देश किन स्थिति में गुजर रहा है यह हमसे और आपसे छुपा नहीं है आज की स्थिति में मेरे भाई बहन समझदार हो आप लोग समझदार ऐसे व्यक्ति को चुनकर लाना है जो कम से कम देश को आगे तो ले जाए देश को दुश्मनों के हाथ बेच नहीं देना पाए बेच नहीं दे ऐसे को साथ में लेकर आना है समझदार झूठी सच्ची बात कही शासन मुसलमान था मुसलमान ध्यान दो बातें नहीं करें और आदेश दिया सैनिकों को जाओ प्रेम निधि जिस स्थिति में हो उसको पकड़ कर लेकर हो संजोग से, से मेरे भाई बहन उस समय प्रेम निधि ठाकुर को पानी पिलाने जा रहे थे उनका नियम था सैनिक आ गए सैनिकों ने पकड़ लिया चलो बुलाया है आपको कहा कि मैं चलता हूं लेकिन कम से कम ठाकुर को पानी तो फैला दो राजा ने कहा था बादशाह ने कहा था कि जिस स्थिति में हो जैसे हो वैसे इनको पकड़ के लाना है बस प्रेमनिधि निधि को पकड़कर राजा के पास में लेकर आए आरोप लगाए उल्टे सीधे प्रेमनिधि ने कहा इन आरोपों से मेरा कोई संबंध नहीं है कहा ठीक है विचार करेंगे बंद कर दो कारागृह प्रेमनिधि ने कहा राजा जी एक निवेदन करूं मेरे ठाकुर प्यासे बैठे हैं अगर आज्ञा हो तो ठाकुर को पानी पिलाकर चलाऊ नहीं नहीं बंद कर दू नहीं सुनी मेरे भाई बहन मैंने आपसे कहा ना जिसकी पुकार जगत वाले नहीं सुनते उसकी पुकार जगदीश सुनता है महाराज ऊपर वाला सुनता है रात को बासिया मुसलमान थे बासिया मुसलमान थे उस बासिया के आराध्य खुदा रहे होंगे मोहम्मद साहब मोहम्मद साहब उसके सपने में आए राजा के और राजा से कहा मुझको प्यास लगी है पानी पी राजा नींद में था बोले प्यास लगी है जाओ आप खाने में बाने जाओ जहां पर पानी है वहीं पी लो सपने में था नींद में था गहरी नींद में फिर मोहम्मद साहब ने कहा कि मुझे प्यास लगी है और जब नहीं बोला तो मोहम्मद साहब ने गुस्से में एक लात मारी फिर का कंबक्त तो जो पानी पिलाने वाला है तूने तो उसको कैद में डाल रखा है आंखें खुली अरे स्वयं गए प्रेम निधि से क्षमा मांगी उनको इज्जत के साथ घर पहुंचाया और प्रेम निधि जब पहुंचे आ, तो अपने ठाकुर श्यामारी को देख रहे थे ठाकुर प्यासे थे ठाकुर प्यासे थे सूखे हुए थे। ठाकुर के पानी पिलाया ठाकुर को और पानी पिलाया फिर विधि ने कहा ठाकुर उससे गलती हुई मेरे कारण मेरे कारण आप प्यासे खड़े रहे जरा सोचना मेरे भाई बहन क्या ठाकुर को पानी की कमी है ठाकुर पीता है ठाकुर पीता है ठाकुर लेता भी है संत लेते भी हैं ठाकुर लेते भी हैं क्या लेते हैं संत और भगवंत लेते हैं गीली दक्षिणा लेते हैं गीली दक्षिणा लेते हैं गिली दक्षिणा समझते हो आपको महाराज हाँ लिपापा लेते होंगे मोटी भेंट लेते होंगे नहीं नहीं मैं अभी जयपुर में कथा कर रहा था इन चार घंटे कथा कर कर मैं उतरा एक सज्जन मिले कहते बोले महाराज आपसे एक बात पूछनी है एक बात का उत्तर दे दो देखो अभी मैं कथा कर कर मैंने पसीना भी नहीं पहुंचा सीढ़ी उतर रहा हूं अपने ठिकाने पर भी नहीं पहुंचा महाराज एक बात पूछनी है मैंने कहा ठीक मैंने कहा अच्छा बात करेंगे अगले दिन मैं कथा कर कर पास में ही ठहरा था मैं जैसे ही वहां पहुंचा फिर पहुंच गया बोले महाराज एक प्रश्न का उत्तर दोगे महाराज कपड़े भी नहीं सूखे अभी पसीने से चार घंटे चिल्ला के आ रहा हूं हमको प्रश्न पूछना आता ही नहीं है भैया किसी संत के पास जाओ पर इसको खूब खिलाओ पिलाओ आ उसको गीली दक्षिणा दो उसको गीली दक्षिणा दो संत और भगवंत भैया गीली दक्षिणा लेते हैं आपको दक्षिणा गीली करके दें अरे नहीं अरे नहीं आंखों में आंसू भरकर संत के चरणों में बैठ जाओ और संत के चरणों में जो भी भेंट रखो रोकर भेंट कर कर कहो बोले हमारे हमारे पास सामर्थ्य नहीं है आपको कुछ देने की लेकिन जो थोड़ी बहुत भेंट दे रहे हैं कृपा कर कर इसको स्वीकार कर लो महाराज देखो आंखों में आंसू भर संत और भगवंत भेंट स्वीकार करते हैं भेंट गीली भेंट स्वीकार करते हैं और जो भक्त मेरे भाई बहन जो भक्त गीला रहता है जो भक्त गीला रहता है ऊपर से नीचे तक ठाकुर उसको पसंद करते हैं श्री प्रेम निधि जी ऊपर से नीचे तक गीले थे किसके प्रेम में ठाकुर के प्रेम में महाराज कीले हो रहे और भैया संतों के जीवन में संतों के जीवन में बस एक ही नियम रहता है कि हमारे ठाकुर को कष्ट नहीं हो हमारी सेवा में कोई कमी नहीं रह जाए बस इसी बात का डर रहता है संतों को और ऐसे एक संत भगवान के परम भगत श्री रामदास जी महाराज हुए हमारे गुजरात के भक्त सोच रहे हैं हर जगह के भक्तों की चर्चा की है कि गुजरात में भक्त नहीं हुए हुए हैं गुजरात में भक्त भक्त गुजरात में श्री रामदास जी महाराज बहुत ध्यान देना भक्तों के चरित्रों को हृदय में बिठाओगे ठाकुर आंगन में नाचेंगे तुम्हारे श्री रामदास जी के जीवन में एक नियम था डाकोर जी से डाकोर जी से एकादी के दिन द्वारका पहुंचते थे पैदल पैदल द्वारकाधीश का दर्शन करते थे भैया वैष्णवों के लिए बहुत से व्रत बताए लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत है एकादशी का व्रत है एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए वैष्णवों के लिए परम ये व्रत बताया अभी एकासी थी ना हुँ? तो एक परिवार मुझसे मिलने आया मुझसे कहता बोले महाराज एकासी है कौन सी करें पहली करें कि दूसरी करें बहुत से कहते हैं पहली कर लो बहुत से कहते हैं दूसरी कर लो बोले दूसरी क्यों करें स्मारतों की है पहली इसलिए करें वैष्णवों की है बोले नहीं नहीं जब मुझसे पूछता है कि एकादशी पहली करें कि दूसरी करें मैं तो उनसे केवल एक ही बात करता हूं बोले भैया पहली ही कर लेना पता नहीं दूसरी के लिए तुम रहो या नहीं रहो संसार में महाराज पहली ही कर लेना जो पहली हो एकादशी भैया वो ही कर लेना दूसरे का इंतजार मत करना श्री रामदास जी पैदल पैदल पैदल पैदल पैदल, पैदल। का जाते थे कहते हैं बरसों बीत गए इकाशी को जाना ठाकुर का दर्शन करना मंदिर के जितने पुजारी थे पंडित थे सब जानते थे रामदास जी को भैया डाकोर से आते बूढ़े हो गए ठाकुर को प्रणाम करना एक दिन ठाकुर ने कहा रामदास हा ठाकुर बूढ़े हो गए हो हाँ। मत आओ ना मत आओ घर बैठ के ही मेरा ध्यान कर लिया करो ठाकुर शरीर चल रहा है जब तक तो चलाऊं। शरीर चल रहा है तब तक तो चलाऊं। महाराज नियम नहीं छोड़ सकता भगवान ने कहा नहीं आना अगली काशी को अच्छा ठीक है नहीं आऊंगा भक्त को जैसा को मान लेते हैं नहीं आऊ अगली आई रामदास फिर पहुंच गई ले देखते देखते भगवान ने कहा रामदास तू तो फिर आ गया प्रभु सोचा था कि नहीं जाऊं लेकिन मन नहीं माना भगवान समझा रहे लेकिन भक्त मानते नहीं हैं हमारे वृंदावन में श्रीजी गोस्वामी जी गो महाराज रोजाना श्री गिर जी की परिक्रमा लगाने जाते थे जब बूढ़े हो गए परिक्रमा नहीं लगा पा रहे भगवान ने कहा जी मत आओ बंगाली थे ना कहने लगे ठाकुर मन माने ना की को रही माने ना शरीर जो तो जान आचे हम ही निश्चय आशु तो भगवान ने क्या क्या चाहिए मानेंगे नहीं तो भगवान ने एक शिला पर अपना पैर रखा आहा शिला पिघल गई गिर की शिला दी और कहा इसी की तुम चार परिक्रमा लगा लोगे तुमको गिरराज सेवा का फल मिल जाएगा भगवान ने रास्ता बता दिया वो ऐसा करने लगे लेकिन रामदास से कहा कि रामदास तुम डाकोर से मत आया करो रामदास ने कहा नहीं प्रभु मैं रह नहीं सकता एक दिन भगवान ने कहा रामदास बोले हाँ एक काम करोगे तुम आना छोड़ोगे नहीं और तुम यहां रोज आते हो मुझको कष्ट होता है प्रभु रास्ता क्या है प्रभु रास्ता क्या है तो भगवान ने कहा मानेगा बात बोले प्रभु आपकी बात सब मान रहा मेरी बात कहा मान रहा है तो? मैंने कहा मत तू मानती नहीं हो प्रभु इसके अलावा कुछ हो तो माने तो भगवान ने कर रामदास काम कर बोले कि तुम मुझको ही साथ में ले चलना सच प्रभु हा सच प्रभु आप मेरे साथ कैसे जाओगे भगवान ने कहा उपाय बताऊं करेगा हा अगली एकादशी को तू पैदल मत आना बैलगाड़ी लेकर आना तेरे साथ चलूंगा रामदास ने कहा फिर बोले एकादशी को रात को जागरण रहता है सब लोग अगले दिन थके आ रहे होते हैं तू रात को वहीं सोना बोले मंदिर तो पुजारी बंद कर देता है बोले एक पीछे की खिड़की है वो मैं खोल के रखूंगा तू वहीं से आकर ठीक है ठीक है और आज आज रामदास डोर से चले हैं बैलगाड़ी लेके चल रहे हैं बस वो तो केवल यही गुनगुना रहे हैं प्रभु आप तो दिनों के नाथ हैं, ऐसी कृपा सब पर करना जो मुझ पर कर रहे हो तीनों के नाथ, नाथ दयाल रे भज राधे गोविंदा तीनों के नाथ दयाल रे भज राधे गोविंदा तीनों के नाथ दयाल रे भज राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा मुरली मनोहर घनश्यामे भजो राधे गोविंदा मुरी मनोहर घनश्यामे भजो राधे गोविंदा दीनों के नाप दयाल रे राज राधे भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा मुरली मनोहर मनोहरि दे मेरे साथ आएंगे सपना लगता है नीन दयाली सुनी जब तब ती मन में कछु ऐसी बसी है तीन दयाली सुनी जब ती तब ती मन में कछुए के नाथ दयाल रे आज जैसे ही रामदास जी बैलगाड़ी लेकर आए वहां पर पुण्य पुजारी बैठे हुए थे लोग कहने लगे अरे ये रामदास आज बैलगाड़ी लेकर क्यों आया है एक बोला कि बेचारा बूढ़ा हो गया है दर्शन करने डाकोर से आता है आ गया क्या फर्क पड़ता है एक बड़ा बोरा बोला ऐसा तो नहीं ये ठाकुर को ही लेने आया हो बोला एक बोला ऐसा हो सकता है बस एक को कीर्तन हुआ ध्यान देना एकादशी को कीर्तन हुआ सबने बड़ी मस्ती से कीर्तन किया रात को जागरण हुआ और जब रात को जब सब लोग सोए है भगवान ने पीछे से किरकी का गेट खोल दिया था जब सब सो गए रामदास अंदर आए और भगवान के पूरा श्रृंगार था महाराज अद्भुत अद्भुत श्रृंगार था रामदास ने कहा प्रभु चले बोले हा प्रभु आपने इतना श्रृंगार कर इतने आभूषण पहन लग हैं तो बोले इसके साथ में ही ले चलो रामदास ने कहा बोले प्रभु मैं केवल तुमको चाहता हूं तुम्हारी प्रभु अगर मैं आभूषण भी लेकर चल दिया तो लोग लांछन लगाएंगे कि रामदास आभूषणों के लिए ठाकुर को चुरा कर ले गया है ठीक है चलो ठाकुर को लिया है बैलगाड़ी में रखा और लेकर चल दिए अब जैसी ही सुबह हुई मंदिर खोला ठाकुर नहीं हल्ला मच गया द्वारका में ठाकुर ले गया कौन ले गया कौन ले गया एक ने कहा देखो रामदास कहा है? इसकी बैलगाड़ी कहां है ना बैलगाड़ी है ना रामदास है बस समझ गए कि ये रामदास ही होगा चूंकि वो सब लोग जानते थे कि वो डाकोर से आता है सब जानते थे लोग पीछे से हल्ला मचाते हुए भाग रहे हैं रामदास बैलगाड़ी से लेकर भाग रहा है अब रामदास को लगा कि वो लोग आ जाएंगे ठाकुर से कहते हैं बोले ठाकुर बोले हाँ मुझे लगता है कि वो लोग ढूंढते हुए आएंगे तो प्रभु डंडों से मेरी पिटाई होगी भगवान ने कहा रामदास मेरा भगत होकर पिटने से डरता है रामदास ने कहा बोले प्रभु बात पिटाई की नहीं है प्रभु ये शरीर ही नहीं रहेगा तो आपकी सेवा कैसे करूंगा ये शरीर तो साधन है ठीक है कि शरीर नश्वर है मलमुत्र के ढेर से बना है ये बात ठीक है से रुदरे इस शरीर में भरा हुआ है। लेकिन यह भी सच है कि ठाकुर सेवा इस शरीर के द्वारा ही होती है ठाकुर ये, ये शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं सेवा कैसे करूंगा आपकी फिर दूर से दिखाई दे रहे हैं लोग बोले प्रभु ऐसा लगता है कि वो लोग आ रहे हैं का रहा है। का तो लग रहा है। सच हाँ, सच भगवान ने का एक काम कर एक पास में एक बावड़ी थी बावड़ी समझते इसमें पानी भरा होता है छोटी सी एक बाबरी थी उस बाबरी में कहा मुझको छुपा जाऊंगा रामदास ने कहा फिर बोले छुपा कर तू धीरे धीरे आगे बढ़ जाना और जब सब लोग आएंगे देखेंगे कि तेरे पास मैं नहीं हूं तो जब लौट जाएं तो बाद में तू तो आकर मुझको निकाल लेंगे ये ठीक है प्रभु कहते हैं रामदास ने ठाकुर को बावड़ी में छुपाया और स्वयं धीरे धीरे धीरे धीरे इधर पीछे से फंडा पुजारी आए देखा रामदास जा रहा है रामदास जा रहा वो रहा वो बोरा वो बस आप देखी ना ताप डंडे बरसाने लगे रामदास को एक एक ने तो एक बल्लम ली। बल्लम समझते हो जिसकी आगे का भाग बड़ा नुकेली होता है उसमें आगे बहुत पैना लोहा लगा होता है उस बल्लम को लेकर और रामदास के पेट में का फुब्बारा भय निकला एक ने कहा अरे मारना बाद में ठाकुर तो कहां है तलाशी बैलगाड़ी में ठाकुर नहीं थे रामदास ठाकुर कहां है रामदास बोले जहां होना था वही लोगों ने कहा ऐसा लगता है इसने छुपा दिया है। ढूंढो ढूंढते ढूंढते आए पास में बावड़ी थी पास में बावड़ी थी एक व्यक्ति बावड़ी में कूदा मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए ठाकुर बावड़ी में थे और जैसे ही ठाकुर को बाबड़ी में से निकाला है मेरे भाई बहन लोग देखते हुए तंग रह गए रामदास पछाड़ खाकर गिर पड़ा लोगों ने क्या देखा कि ठाकुर के पेट में गट्टा हो रहा था और रक्त निकल रहा था ठाकुर के रक्त निकल रहा था पुजारियों ने कहा प्रभु ये चोट ये चोट के कैसा? भगवान ने कहा तुम लोग रामदास को मार रहे थे और चोट मुझको लग रही है जब भक्त पर आच आती है ना तो पीठ ठाकुर कर लेते हैं कहते हैं कि एक भक्त शौच में बैठकर राम नाम का नाम ले रहा था हनुमान जी को लगा की पीठ पर जोर से लात मारी। हनुमान जी का नियम था कि रोज श्री राम की सेवा करने जाते थे जब आए शाम को तो राम जी की पीठ पर जैसे ही तेल मालिश करने लगे तो देखा क्या राम जी की पीठ पर एक बंदर के पैर का निशान छपा हुआ था महाराज हनुमान जी ने कहा प्रभु ये निशान ये निशान आपके बोले तुमने उस भक्त को लात मारी क्या तुम्हारी लात को सहन कर सकता था वो अरे उस भक्त के पीछे मैंने अपनी पीठ लगा दी मेरे भाई बहन जब भक्त पर चोट कोई मारता है उसका दर्द ठाकुर को होता है पंडा पुजारियों ने कहा प्रभु आप द्वारका चल जाए भगवान ने कहा मैं नहीं जाऊंगा ना मैं नहीं जाऊंगा बोले प्रभु आप नहीं जाओगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे अच्छे भूखे बन जाए चलो। जाते भगवान ने कहा ना अब द्वारका नहीं जाऊंगा तो रामदास के साथ जाऊंगा देखो ऐसा नहीं कि द्वारका के लोग भगत नहीं थे वो भी भगत थे ये भी भगत थे और ठाकुर भक्तों का ही पक्ष लेते हैं ये बात निश्चित है ठाकुर के लिए दोनों भगत बराबर है ये ठाकुर की विशेषता है ठाकुर अपने भक्तों के लिए शास्त्र प्रमाण है ठाकुर भक्तों के लिए अपने पुत्र को भी मार देते अतिशोक्ति नहीं कह रहा ठाकुर भक्तों के लिए भक्तों की रक्षा के लिए अपने पुत्र को भी मार देते हैं प्रमाण क्या है भागवत जी किसको मारा भोमासुर को मारा भूमि का पुत्र था भूमि भगवान की पत्नी थी भगवान के संसर्ग में पत्नी भूमि आई थी तो भगवान के पुत्र थे भोमासुर बहुत उत्पात मचा रखा था बहुमासुर ने को मार दिया लेकिन भगवान देखो जो भगवान का कट्टर जो भगवान का कट्टर शत्रु है हिरण कश्यपु उस हिरण कश्यपू के पुत्र प्रहलाद की रक्षा करते है ना विशेषता ठाकुर की विशेषता है ना भक्तों के लिए प्रभु कुछ भी कर देते हैं द्वारका के भी भगत हैं रामदास भी भगत है ठाकुर ने कहा ना ना ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा उलो रोने लगे बोले प्रभु हमारे बच्चे तो भूखे क्या हो भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो कि जितनी मेरी इतनी बड़ी मेरी जो मूर्ति है उस मूर्ति के बराबर तुमको सोना मिल जाएगा पंडा पुजारियों ने कहा कि ठीक है मनी मन सोचा कि चलो सोना मिल जाए वही बहुत चलो, चलो डाकोर जी लेके चल दिए बैलगाड़ी में रख दिए चल तो तो तुमको बजाने तो का मुझको सोना कौन देगा बोले मुझको जो लेके जा रहा है वो सोना देगा लेके कौन जा रहा है रामदास देगा सोना रामदास अभी तो चुप थे जब सब लोग दाएं बाएं हो गए रामदास ने कहा बोले प्रभु कहा फंसा मुझ पे सोना कहा तुम तो इतने भारी हो मुझ पे सोना का है भगवान कहा रामदास चिंता क्यों करता है मैं ना तू तो चिंता क्यों करता है भगत की चिंता तो मेरा ठाकुर करता है मैंने आपसे आज भी पहले बैठते बैठते कहा था भगवान कहते हैं भाई पत्नी को बोला पत्नी बेचारी आगे बड़ी बूढ़ी सी थी तो पत्नी के नाक में एक सोने की बाली थी देखो धातुओं में सोना जो है ना सबसे भारी होता है अनुभव करना जिस लोटे में पांच किलो दूध आता है जिस लोटे में पांच किलो दूध आता है उसमें कम से कम दुगनी चांदी आ जाती है और चांदी से भी दो तीन लगभग पांच किलो में सत्रह किलो सोना गला दो तो आ जाता है इतना भारी होता है सोना मारा सोना इतना भारी होता है इसलिए माताएं एकाध तोले से ज्यादा आधे तोले कहीं नाक में पहनती हैं, ज्यादा पहनेंगी तो नाक बोलो नाक कट जाएगी इसलिए ज्यादा नाक में कम से कम ज्यादा भारी नहीं पहना मुश्किल से आधे तोले की ही वो, वो। एक आध आद ग्राम आधा तोला नहीं पंडित जी किस जमाने की बात कर रहे हो आज तो स, चलो एक आध ग्राम मान सकते हैं लेकिन पुराने जमाने की माताएं बड़ी मोटी तगड़ी हुआ करती होंगी माने है ना तो कम से कम आधे तोला पांच ग्राम आधा तोला माने है ना मुझे इतना अंदाज नहीं है तो कहा कि रखो खोलो ध्यान दो और पत्नी से कहा कि ये तुम्हारे कान में जो तुम्हारी बाली है इसको खोलो तो उसको खोला और खुलकर कहा कि एक पल्ले पे रखो एक पल्ले पे ठाकुर है एक पल्ले पर वो बाली रखी भगवान की कृपा देखो कि बाली भगवान उस बाली से भी कई गुने हल्के हो गए महाराज कई गुने हल्के हो गए ठाकुर कई गुने हल्के हो गए और पल्ला छुक गया भगवान ने कहा पंडा पुजारियों से वैसे है तो वजन ज्यादा चाहो तो इसको ही पूरा ही ले जाओ बोलो राधे राधे ज्यादा है लेकिन चलो कोई बात नहीं ले हमारे तिवारी जी क्या कोई ठाकुर प्रसाद लेने आ जाए और तोल में अगर एक आध पेड़ा ज्यादा भी हो तो कोई बात नहीं ठाकुर भोग गिरी जा रहा चलो कोई बात नहीं निकाल दो मारा चलो कोई बात नहीं चला जाता ठाकुर कृपा है बस अब तो पंडा पुजारी रोने लग गए रोने लग गए पंडा पुजारी बोले ठाकुर अब क्या कर अब क्या? प्रभु हमारे साथ चलो भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो तुम मेरी जैसी ही मूर्ति द्वारका में स्थापित कर लो मैं तो रामदास के यहां रहूंगा बोले फिर बोले फिर क्या बोले दिन को तो मैं द्वारका रहूंगा द्वारका वालो दिन को तो मैं द्वारका रहूंगा लेकिन रात को सोने के लिए मैं टाकुर जी में आ ही जाऊंगा महाराज तो दिन में तो ठाकुर द्वारका रहते हैं और शाम को जब ठाकुर का बंद होता है तो मेरे ठाकुर ठाकुर जी आ जाते हैं हालांकि मैं डाकोर जी कभी गया नहीं हूं लेकिन मेरी जाने की बड़ी इच्छा है वहां ठाकुर कथा सुनाने की इच्छा है मैंने सुना ही वहां का वैभव द्वारका से भी कई गुना बड़ा वैभव है हमारा ठाकुर जी ऐसे हमारे ठाकुर ऐसे हमारे ठाकुर भक्तों के बंधन में बंध जाते भाव से राधे राधे बोलो जोर से बोलो भक्तमाल की कथा सुनाते हैं श्री वृंदावन में आज भी है हाँ, देखो अयोध्या में भी कनक महल में भी नियम है भक्तमाल सुनने का तो हमारे बाकी बिहारी को तो ऐसी आदत पड़ गई है कि जब भोजन करते हैं जब प्रसाद पाते हैं जब तक एकाद भक्तों की कथा सुन नहीं लेते हैं उनको भोजन रुचि कर लगता नहीं है इसलिए जब ठाकुर को भोग का पर्दा लगता है वृंदावन में बांकी बिहारी में तो बांकी बिहारी मंदिर में ठाकुर को भक्तमाल की कथा सुनने को मिलती है आप लोग बड़भागी हो कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी कम है कि ज्यादा है मैंने पहले दिन भी आपसे कहा था क्योंकि भक्तमाल कथा के श्रोता गली मोहल्ले के नहीं हो सकते भक्तमाल के श्रोता तो भक्त होते हैं और मैंने ये भी कहा था भक्तमाल के श्रोता अगर कोई हैं तो वो गोविंद हैं, ठाकुर हैं बाकी बिहारी हैं ऐसे हमारे बाकी बिहारी हैं ब्रज के अलबेले सरकार निराले बाँ बिहारी ब्रज के अल सरकारी निराले बाँ बिहारी ब्रज के अलबेले सरकारी निराले बाके बिहारी ब्रज के अलबेले सरकार निराले बाके बिहारी निराले बाके बिहारी अलबाले ब्रज के उ ब्रज के हो ब्रज के, के अलग का जल ललदार निरा सुनी है दो दिन तीन दिन उन पर तो ठाकुर कृपा करेंगे ही लेकिन जो अंतिम दिन भी कुछ भक्तों के चरित्र हैं उन किये ठाकुर में में बैठ जाए ये कथा संस्कार पर लाइव हो रही है ये कथा एक सेवा को लेकर चल रही ले है आप लोग जानते हो नारायण सेवा संस्थान इस संस्थान से मैं जुड़ा हुआ हूं इसलिए नहीं कि कथा लाइव होती है इसलिए कि संस्थान सेवा करती है मैंने अपनी आंखों से देखा है मैंने अपनी आंखों से देखा है आदरणीय मानव जी को प्रशांत भैया को सेवा करते हुए संस्थान में मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं बता बता मैं उदयपुर कथा करने गया, गया संस्थान गया, में गया जब जा, जा, एक, जा, जा, एक ऐसा जा, बच्चा जो मानसिक रूप से पूर्ण रूप से विकसित नहीं था फिजिकली चैलेंज बच्चा था गंदगी थी शरीर पर मल मूत्र लगा हो रहा था मैं आपको अपने मन की बात कहता हूं जब हम संस्थान में गए तो वो बच्चा गोदी में आना चाहता था देखना देख, देख, देख, देख, देख. बच्चा गोदी तो तो में आना चाहता था मेरे आगे मेरे आगे, आगे मानव जी थे और बस, बस, बस, बस मैं तो, तो कुछ तो इतो इतो इतो कुछ संकोच कर गया आपसे सच कहता हूं लेकिन उन्होंने उस बच्चे को उठाकर गले से लगा लिया और प्यार करने लगे देखो ऐसे ऐसे लोगों को भी संस्थान रखता है कितने ऑपरेशन वहाँ रोज फ्री होते हैं मेरा आप सब से निवेदन रहेगा अपनी अपनी सेवाएं जरूर लिखाइए एक दो तीन चार पाँच दस बीस पचास सौ जितने भी ऑपरेशन करा सकते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे अभी वेटिंग में हैं वेटिंग में हैं सोच रहे हैं कि भक्तमाल की कथा हो रही है कलकत्ता में तो कलकत्ता को तो कंचन नगरी कहा गया है कोई ना कोई भगत आकर ऐसे पचास सौ ऑपरेशन तो एक साथ करा देगा जिससे बच्चों की संख्या ऑपरेशन की कुछ कम हो जाएगी महाराज इसलिए मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों से अपनी अपनी सेवाएं आप लोग दें कथा कल कल कथा त्रिदोष है संतति नहीं हो रही बाल बच्चे नहीं हो रहे घर में बहुत सी परेशानियां हैं इस दोष को दूर करने के लिए गयाजी में हर साल मैं भागवत कथा करता हूं इस बार 18 सितंबर से गयाजी में कथा है जिनको कथा में यजमान यजमान बनना है आप लोग बनकर दोष को दूर कर सकते हैं आप वहां चल भी सकते हैं और वहां अपनी पोथी भी बिठा सकते हैं वृंदावन से ब्राह्मण जाएंगे और भागवत का मूल पाठ करेंगे ऐसी सूचना है अब बच्ची सूचना देगी और जल्दी से जिन भक्तों ने अपनी अपनी सेवाएं दी हैं उन सेवाओं को आप लोग बैठे बैठे आप सुनिए उसके बाद प्रसाद लेके जाएंगे बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा जय जय श्री जय जय श्री राधे सर्वप्रथम कलकत्ता महानगर से आज जिन जिन लोगों ने सेवाएं प्रदान की हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वे कृपया स्टेज पर आए और हमारे नारायण सेवा संस्थान से जुड़ने के लिए हमारे स्वामी जी परम पूज्य महाराज जी उनका आदर सत्कार करेंगे हमारे संस्थान की पगड़ी व दुपट्टा पहनाकर सीताराम यादव जी जिन्होंने दवाइयों का सहयोग दिया है राजकुमार गुप्ता जी जिन्होंने एक ऑपरेशन का सहयोग दिया है नंदलाल जी बनानी जी, जी जिन्होंने एक बच्चे के ऑपरेशन का बीड़ा उठाया है अब हम साथ ही साथ उन भक्तों की सेवाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने ऑनलाइन हमें सेवा प्रदान की है उन बच्चों के भविष्य के लिए उन बच्चों को समाज के सामने खड़ा होने के लिए उनकी सहायता की है भवर सिंह जी गारूका अलवर से जिन्होंने इक्कीस हजार की दान राशि देकर चार बच्चों के ऑपरेशन का बीड़ा उठाया है शांतिनाथ जी शांतिनाथ जी झा पूनिया बिहार से इक्यावन रुपए देकर एक बच्चे के ऑपरेशन का बीड़ा उठाया है श्री जे पी राव जी कर्नाटका से जिन्होंने 9,500 रुपए देकर दो बच्चों के ऑपरेशन का भार उठाया है श्री हरदर चंद्र कौर जी श्री पत्नी श्री तरपाल सिंह जी की इंदौर से जिन्होंने 5,001 रुपए देकर एक बच्चे के ऑपरेशन का बीड़ा उठाया है कृष्णा देवी जी जोधपुर से जिन्होंने पाँच हज़ार की सहायता सेवा प्रदान की हैं श्री राकेश कुमार शर्मा जी आगरा से जिन्होंने एक हज़ार एक रुपये देकर दवाइयों की सेवा प्रदान की हैं मैं चाहती हूं आप सभी तालियां बजाकर इनका उत्साह बढ़ाते रहें कि ये आगे भी ऐसे ही सेवाएं प्रदान करते रहें श्री उर्मिला जी पत्नी दीनदयाल जी जिन्होंने जयपुर से दो हज़ार की दान राशि दी हैं श्री सवीला जी अरोरा दिल्ली से जिन्होंने पाँच हज़ार की सेवा दी हैं श्री सुभाष चंद्र जी हरिमपुर से जिन्होंने पाँच हजार एक रुपये की सेवा प्रदान की है श्री मनोज कुमार जी स्वर्गीय श्री रामदेवी की पुण्य स्मृति में जिन्होंने इक्कीस हजार की दान राशि की दे सेवा करने का फैसला लिया है श्री भूपेंद्र कुमार जी बुलंदशहर से जिन्होंने इक्यावन की दान राशि दी है श्री सीता रानी जी पंजाब से जिन्होंने पाँच हज़ार की सेवा प्रदान की हैं श्री चंद्र प्रकाश जी गुप्ता मुंबई से जिन्होंने ग्यारह हज़ार की सेवा प्रदान की है श्री पार्वती जी रावत देहरादून से जिन्होंने तेरह हज़ार की सेवा दी हैं श्री दीपक जी अग्रवाल जोराहट से जिन्होंने पाँच हजार एक रुपये की दान राशि प्रदान की हैं श्री सुबोधकान्त नायक जी कोरपुट से जिन्होंने पाँच हज़ार की सेवा प्रदान की है, श्री श्याम जी मुखर्जी बीरभूम से जिन्होंने हमें गुप्त अपनी इच्छा अनुसार सेवा देने का निर्णय किया है आज फिर एक गुप्त दान नेपाल से हुआ है मैं चाहती हूँ आप सभी जोरदार तालियाँ बजाए और नागेश जी जिन्होंने देहरादून से इच्छा अनुसार दान देने का निर्णय लिया है आप सभी जोरदार तालियां बजाकर इन सभी भक्तों को जिन्होंने ठाकुर जी की चरणों में सेवा समर्पित की है ज़ोरदार तालियां बजाकर इनका उत्साह बढ़ाएं और साथ ही साथ आप भी इनकी तरह एक एक कदम ज़रूर बढ़ाएं नारायण सेवा संस्थान से जुड़े रहें हमारी जो भी जानकारी आपको चाहिए टी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपको जो भी जानकारी प्राप्त करनी है आप नंबर पर फ़ोन कर पा सकते हैं साथ ही साथ आपकी दी हुई सारी राशि बिल्कुल टैक्स फ्री है कोई टैक्स चार्जेस अवेलेबल नहीं है ये सारी राशियाँ टैक्स फ्री होकर आपका दिया हुआ पूरा दान बच्चों की सहायता बच्चों की सेवा में ही लगाया जा रहा है एक भी रुपया हमारी सरकार टैक्स के रूप में नहीं काट रही है आप सभी अपनी अपनी तरफ से जितना हो सके जो हो सके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें साथ ही साथ नारायण सेवा संस्थान से जरूर जुड़ें जरूर जाने कि वहाँ क्या हो रहा है एक बार आप वहाँ जरूर जाएं और देखें किस तरह हमारा संस्थान बच्चों की सेवा दिन रात कर रहा है जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे अब हम सभी मिलकर हमारे स्वामी जी महाराज के साथ में आरती करेंगे जय जय श्री राधे अब हमारे बीच में राम अवतार जी जोशी अपने संस्था से जुड़े हुए कुछ दो शब्द कहेंगे अपने विचार आपके सामने रखेंगे धन्यवाद हमारे बीच में श्री लक्ष्मीकांत तिवारी जी और अशोक भैया हैं। मैं चाहूंगा कि भक्तमाल ग्रंथ का पूजन करने के लिए भरत भैया तिवारी जी को लेकर आएं। हाँ कोई बात नहीं लिया ये। हमारे बीच में कोलकाता महानगर के सुप्रसिद्ध धर्मानुरागी आदरणीय भैया जी लक्ष्मीकांत जी तिवारी उपस्थित हैं जोरदार करतल ध्वनि द्वारा हम आप सभी का अशोक जी का और भैया जी का हम तहे दिल से संस्था के तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं आदरणीय तिवारी जी से आग्रह हमारे संस्था के राम अवतार जी जोशी जी शर्मा जी माल्यार्पण करके तिवारी जी का संस्थान के प्रति संस्थान के माध्यम से आपका स्वागत लक्ष्मीकांत जी तिवारी जी का माल्यार्पण करके स्वागत वंदन अभिनंदन अब मैं आदरणीय भैया जी से दो शब्द की कामना जय श्री राधे अब संस्थान के अध्यक्ष रामवता जी शर्मा दो शब्द आप सभी के समक्ष अपने भावनाओं को प्रकट करते हुए से भगत श्री डॉक्टर संजय कृष्ण जी का स्वागत करता हूँ जिन्होंने भक्तमाल की कथा सुनाए हैं और भक्तमाल में जितना इन्होंने कहा है एक बहुत ही विचित्र चीज इन्होंने कहा है कि भक्तों के जो भी है भगवान भी जो है वो भी सर झुका देते हैं और हमारा महर्षि गौतम सेवा संस्था जो है ये इसका प्रोग्राम किया है और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इनकी भी मनोकामना है मतलब हमारे जो गुजरगोड ब्राह्मणों की ये संस्था है और ये संस्था का मनोकामना है कि यहाँ का यहाँ पर हमारा फिर भी एक मकान बने जो अच्छा से बने उसमें काफी रुपया चंदा भी आया है और उसका दायित्व तो श्री भरतराम राम तिवारी को दिया गया है अच्छा भरत तिवारी इसका पूरा देख करेंगे और उनकी सेवा करने के लिए उनका साथ देने के लिए श्री आशु जी महाराज जी हैं, राधे श्याम जी सरावत है गोपाल जी सुरावत हैं, मनीष जी जोशी जी हैं, श्री गणेश जी जोशी हैं, श्री दीनदयाल जी जोशी हैं, मूलचंद जी उपाध्याय हैं, राधे श्याम जी पंचार्या है श्री हरिकष्न उपाध्याय श्री राजकुमार जी उपाध्याय श्री महेश जी जोशी जोड़ा वाले श्री बरज मोहन जी जाजड़ा श्री गोवर्धन जी सुरावत, ये इनके साथ में है और वो पूरा का पूरा ये प्रोग्राम भगत जो है श्री भरतराम जी के हाथ में है और इसका भव्य एक ठो मकान बने मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा डॉक्टर संजय जी से कृष्ण जी से कि हम लोग को आशीर्वाद दे और हम लोग का बुजुर्गणों का एक मकान बने यहाँ और दूसरा हम लोग ऋषि मुनि के संतान हैं। जितने भी ब्राह्मण हैं, वो ऋषि मुनि के संतान हैं। और इसमें भी अवतार पैदा हुए हैं दो दो अवतार कौन है ये मैं अभी आपको बता देता हूं एक तो हमारे भरतराम राम तिवारी और दूसरा है सुशील जोझा जिन्होंने पूरा भारतवर्ष के अंदर में ब्राह्मणों की पहचान बनाई है पहचान नहीं तलपट भी उनका ले लिया है कौन कितने महापुरुष है कितने मिनिस्टर है कौन कहाँ क्या चीज़ का विराजमान है इनके पास में पूरा तलपट है अरे तलपट के हिसाब से आज राजस्थान ब्राह्मण संघ जो कि करोड़ रुपये की संपत्ति इन्होंने बनाया है सुनिए सुनिए ठीक से सुनिए करोड़ों रुपया की संपत्ति इन्होंने इकट्ठा किया है फाइनेंस अच्छा है इन ये लोग दोनों आदमी और सस्ता से जुड़े हुए हम लोग सभी हैं लेकिन कर्ता धरता यही दो आदमी हैं इनका वहां पर शिक्षा दीवाना गरीबों का शिक्षा दवाना शादी करवाना और भी बहुत से कार्य करते हैं अच्छा हमेशा विप्र फाउंडेशन से ये जुड़े हुए हैं देखिए आज ब्राह्मणों के अंदर में इतना फंड जुगाड़ करना हर साल के अंदर में साठ सत्तर लाख का प्रोजेक्ट यह है जहाँ भी इनका प्रोग्राम लाखों आदमी चैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति हमारी